नहीं करना चाहिए इतने पसंद हो गए धर्म की बात सुनकर बोले तेरे पतियों को तुझे और संपूर्ण खोए हुए जुआ में हारे हुए राज्य को संपत्ति को मैं वापस करता हूं चले जाओ महाराज विचार की बात है युधिष्ठिर हारे और द्रौपदी जीती बात ध्यान में आई युधिष्ठिर तो सब कुछ दाव पर हार गए और अब सब कुछ वापस हुआ किसके कारण हुआ द्रौपदी के कारण द्रौपदी ने सब कुछ जीत लिया बिना लड़े जीत लिया और धतराष्ट्र ने द्रौपदी की जय जयकार की है द्रौपदी तुम्हारी सबसे बड़ी कृपा मैं यह समझता हूं कि तुमने मेरे पुत्रों को यही भस्म नहीं किया नहीं तो तुम्हारे में ऐसी सामर्थ्य है कि तुम इसी समय सबको भस्म कर सकती थी लेकिन तुमने फिर भी क्षमा कर दिया धन्य है सती नारी के क्रोध से जलकर मेरे पुत्र भस्म होते उनकी क्या दुर्गति होती शत्रुओं को मारने के लिए भीम सेनी उद्यत हो गए युधिष् ने उनको शांत किया इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश दे दिया और वे सब जाने लगे इंद्रप्रस्थ महाराज फिर आप श्रवण कर चुके हैं कि दुस्शासन शकुनी दुर्योधन इन सब ने आकर के फिर धृतराष्ट्र के कान भरे हैं और गांधारी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया है लेकिन अंत में महाराज धृतराष्ट्र ने कह दिया अथा प्रवीण महाराजो गांधारी धर्म दर्शनीम अंत काम हम बहुत प्यारी बात है ने कहा कि देवी गांधारी तुम महान सती हो तुमने जो कुछ कही है बात वह धर्म के अनुकूल कही महाराज जी गांधारी ने यहाँ तक कह दिया धरतराष्ट्र से आप और भय का यह नाश करने वाली है जैसे दिशम महर्षि ने व्यास जी की आज्ञा से जन्मेजय को जन्मेजय जी को सुनाकर कर किया ऐसे ही आप भी भगवान व्यास के कृपा भाजन शिष्य हैं प्रशिष्य हैं आप भी हमारे ऊपर अनुग्रह करें और संपूर्ण महाभारत का श्रवण हमें कराने उग्र जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और मंगल मंगल विष्णु वरेण्यम अनधम शुचि नमस्कृत्य ऋषि केशम चराचर गुरूम हरिम मंगल भवन अमंगलहारी मंगल विग्रह बरेणे, बरद निष्पाप अति पवित्र भगवान नारायण ऋषिकेश जो चराचर के गुरु हैं उन्हें नमस्कार किया और इसके बाद भगवान व्यास को प्रणाम किया और व्यास को प्रणाम करके महाभारत का वर्णन करना आरंभ किया महा हम सबको दर्शन हुआ था आज जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के साथ स्वामी विशुद्धानंद जी का भी दर्शन हो रहा है देखो महाभारत की कथा में सब आ रहे हैं अयोध्या पुरी, बद्री नारायण सब जगह से संत ना ये सब धाम आए आप ऊपर बिराज जाए आप कुर्सी ले लें कमर में दर्द आप कुर्सी दे, दे एक कुर्सी दो विशुद्धानंद जी को श्री वृंदावन विहारी लाल जय सुनकर के सारी बात सुनकर के गांधारी ने कहा धृतराष्ट्र ने कहा देवी तुम जो कुछ कहती हो अमृत के समान मीठी बातें हैं इन्हें मानने में ही हित है यह भी मैं जानता हूँ तुम धर्म दर्शनी हो और मैं यह समझता हूँ कि इन बातों को न मानने से हमारे कुल खानदान का अंत हो जाएगा लेकिन भले ही हमारे कुल खानदान का विनाश हो जाए पर मैं दुर्योधन का त्याग नहीं कर सकता मैं दुर्योधन को ठुकरा नहीं सकता मैं दुर्योधन की दुर्योधन को रोक नहीं सकता अथा द्रवीण महाराजो गांधारी धर्मदर्शनी अंत कामम कुल सू नो मैं निवारितुम निवार न शक्नो दुर्योधन को नहीं रोक सकता इसके बाद गांधारी ने फिर नहीं समझाया कभी को क्योंकि वो समझ गई कि अब जो होना है सो ही होना है अब अपना माथा पच्ची करने से कोई फायदा नहीं हम कहना तो नहीं चाहते हैं, फिर भी क्या कहें? रोकने में हम अपने आप को समर्थ नहीं हैं। यही स्थिति किसी ने किसी अंश में इस देश की स्वतंत्रता के काल में हुई थी मैं जानता हूं यह जो कुछ होने जा रहा है यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन एक व्यक्ति विशेष के मोह के कारण मैं विभाजन को भी स्वीकार करता हूं और भारत माता के टुकड़े हो गए विभाजित तो हो गया यह देश किसने किसी अंश में यही स्थिति है धरतराष्ट्र और दुर्योधन वाली ही अवस्था है और उसका दुष्परिणाम आज तक संपूर्ण राष्ट्र भोग रहा है जिस गोरक्षा के नाम पर देश में क्रांति हुई थी आंदोलन हुआ था आज अठियासठ सड़सठ वर्षों के बाद भी निरंतर गोवध में वृद्धि हो रही है देश मांस विक्रेताओं में पूरे विश्व में पहले नंबर पर आ गया भारत के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की और क्या बात हो सकती है और तो और बड़े दुख की बात है इस देश के शासक जो अपने को नेता मानते हैं वे पूछने पर उत्तर देते हैं अरे आप लोग मांस निर्यात का चमड़े के निर्यात का विरोध कर रहे हैं क्या इच्छा है आप लोगों की हम जूते चप्पल छोड़कर खड़ाऊं पर आ जाएं यदि किसी व्यक्ति का अंतकरण इतना नीचे गिर चुका है तो हम तो कहेंगे उसे भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है उसे हिंदू कहलाने का अधिकार नहीं है दुख की बात है ऐसी बातें कहने वाले लोग यहां बिना किसी रोक टोक तो के अपना निर्वाह कर रहे हैं इससे अधिक दुख की और क्या बात हो सकती है महाराज बड़ी बड़ी विकट स्थिति है हमारी महाभारत कथा के माध्यम से आप सबसे एक प्रार्थना है भाई कहने वाले का पाप कहने वाले के ऊपर छोड़िए पर आप सब स्वयं संकल्प कीजिए कि यदि चमड़े का बेल्ट चमड़े के पर्स चमड़े के जूता चप्पल के लिए ही गोबद हो रहा है तो आज के बाद हम प्रतिज्ञा करते हैं जो यहां बैठे हुए लोग हैं और जो चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में सुनने वाले लोग हैं उन सब से हमारी प्रार्थना है वे आज अभी संकल्प करें आजीवन चमड़े के जूता चप्पल और बेल्ट का व्यवहार हम नहीं करेंगे क्योंकि बात स्पष्ट हो गई उत्तर प्रदेश का एक नेता बिना किसी संकोच के कहता है कि हम क्या फिर से खड़ाऊ पहनने लग जाए वो खुलकर के गोबध का समर्थन कर रहा है ऐसी स्थिति में हम यह जानकर भी यदि जूता चमड़े का चमड़े के जूता चप्पल आदि का व्यवहार चमड़े के पर्स का व्यवहार करते हैं तो हम भी गोबध के जगन्य पाप में हिस्सेदारी कर रहे हैं इसलिए हम पूरा पक्का निश्चय कर लो कि आज के बाद चाहे जैसी स्थिति आ जाए हम चमड़े के जूता चप्पल बेल्ट आदि का व्यवहार नहीं करेंगे इतना भी आप करेंगे तो हमें विश्वास है भगवान की यहां गोरक्षा के पुण्य में आपकी भी भागीदारी मानी जाएगी अंधा कौन है अंधा कौन है जिसकी आंख फूट गई वह अंधा नहीं है लोक में तो कहा जाता है नेत्रहीन को अंधा कहा जाता वह अंधा नहीं अंधे भी बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान से संपन्न होते हैं इस राष्ट्र में महात्मा सूरदासी प्रकट हुए साक्षात उद्धव जी के अवतार कौन कह सकता महाराज सूर कवि कृष्ण कौन कवि जो नहीं सी चालन करे महात्मा सूरदासी क्या आप उन्हें अंधा कहेंगे आंख वाला ऐसी लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता जिन लीलाओं का वर्णन बिना आंख वाले सूरदासी ने किया है एक बार तो गुसाई जी के बालकों ने मन में विचार किया विठलनाथ जी के बालकों ने की सूरदास जी ठाकुर जी का जब जो श्रृंगार होता वर्णन कर देते हैं दिखता तो इनको है नहीं जरूर किसने किसी से पूछ लेते होंगे पूरी जानकारी की किससे पूछते हैं बोले पूछते किसी से नहीं सीधे चंद्र सरोवर परासौली ग्राम से जहाँ ठाकुर जी की सूर्यश्याम गौशाला है सूर कुटी से सूरदासी आते हैं, आकर दर्शन करते हैं और सीधे पदगान करते हैं बीच में उनका किसी से संवाद नहीं होता पक्की जानकारी कर ली फिर भी परीक्षा करने के लिए आज ठाकुर जी का जब पर्दा खुला श्रृंगार आरती तो मोतियों का श्रृंगार था श्रीअंग पर पोशाक नहीं थी सूरदास से कहा महाराज वर्णन कीजिए बोले आज हरी देखेरी नंगम नंगा जलसुत भूषण अंग विराजत मानो थत तरंगा आज हरी देखेरी नंगम नंगा सब तो सूरदासी के ये हो सूरदासी महाराज नारायण अंधा कौन है जिसका ज्ञान जिसका विज्ञान नष्ट हो गया है वही अंधा है जो मोहग्रस्त प्राणी है वही अंधा है इसलिए वस्तुता बाहर से अंधे नहीं थे मोहग्रस्त होने के कारण अपने अधर्मी पुत्र दुर्योधन में मोह होने के कारण वे बाहर भीतर दोनों से ही अंधे थे मोह में अंधे हो रहे थे और उस मोह में अंधे धृतराष्ट्र की अंतिम दुर्दशा क्या हुई सब जानते हैं हमारे श्री रामानंद संप्रदाय में चतु संप्रदाय के बामन द्वारों में श्री टीलाजी महाराज श्री टीला जी का एक दोहा है तीला जी का बड़ा सुंदर दोहा है बोले साधु सताए हानित्रय साधु सताए हानित्रय, जाति धर्म अरुबंश टीला नी के देखिए रावण कौरव कंस टीला नीके देखिए टीला जी कहते ठीक से विचार पूर्वक देखो भक्तों को साधु पुरुषों को सताने में तीन हानियां होती हैं जाति नष्ट हो जाती धर्म नष्ट हो जाता वंश भी नष्ट हो जाता है रावण एक लखपूत सवालती ता रावण घर घर दिया न बाती कौरव में से एक तो बच जाता एक भी नहीं बचा कंस कौन बचा कंस के खानदान ना में नारायण युधिष्ठिर को कहा साहू जी फिर से बुला रहे हैं जुआ खेलने के लिए युधष्ठ कहा अक्षत्यूते समय जानन अपी क्षय करम ना यद्यपि मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ जुआ खेलना महापाप है किंतु इसके बाद भी हमारे बड़े बूढ़े साहू जी आज्ञा दे रहे हैं कि द्वारा खेलो तो पाप पुण्य ताऊ जी के स्तर पर जाए कहने का मतलब ये हम तो धर्मशास्त्र की आज्ञा मान रहे हैं बड़ों की बात माननी चाहिए जो होना होए तो होए हो अब हम तो फिर द्वारा से जा रहे हैं भाइयों को कहना चाहिए था कि श्रीमान जी क्यों जा रहे हैं एक बार आफत देख ली अब फिर क्यों जा रहे हो बोले जो होए तो हो वैषम पायें इसका उत्तर दे रहे और ये उत्तर इतना प्रसिद्ध उत्तर है नीतिकारों ने इस श्लोक को खूब कहा है बहुत से लोगों में बहुत से लोगों में से प्रायः सबको ये श्लोक कंठस्थ होगा हो। नीति ये महाभारत का श्लोक नीतिकारों ने इसको संग्रहित किया है असम भवे हेम मय से तथा पिरामो लुलुभे मृगाय प्राय सरा भवा विपर्यस्तरा भवती इसका कुछ पाठांतर भी प्रचलित है लेकिन मूल महाभारत का श्लोक यही है और स्पष्ट करने के लिए नीतिकारों ने पाठ बदल दिया है असंभवम हेम जन्मा ऐसी तथा रामो लुलुभे मृगाय ऐसा पाठ दिया लेकिन मूल ग्रंथ का श्लोक ही सब दुनिया जानती है की सोने का हिरन ना आज तक हुआ ना आगे हो सकता है सोने का भी कहीं हिरण होता है और राम राम जी साक्षात परमात्मा है फिर भी तथापु रामो लुलुभे मृगाय फ्रीउम्र के पीछे रामजी जी चल पड़े बोले अब तो यही समझ में आता है कि जब कोई भवितव्यता होने वाली होनी होती है तो बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी ठिकाने नहीं रह जाती है फिर किसी दैव से प्रेरित होकर के वे जो नहीं करना चाहिए उसके लिए भी प्रवृत्त हो जाते हैं और ऐसा ही हुआ फिर जुआ खेला गया और उस जुए में बारह वर्ष का बनवास, एक वर्ष का अज्ञातवास यही शर्क रखी गई शकुने ने कहा देखो यदि हम हार गए तो हम बारह साल बनवास, एक वर्ष अज्ञातवास आप लोग पूरी राज्यश्री को भोगना यदि हम जीत गए तो आप लोगों को भोगना पड़ेगा और जो एक वर्ष अज्ञातवास का है किसी भी प्रकार से अवधि के भीतर यदि जानकारी मिल जाती है पहचान में आ जाते हैं सिनाश तो हो जाती है तो फिर 12 साल वनबास और एक वर्ष का अज्ञातवास इतनी चतुराई खेली थी शकुनी ने कि पांडव लौट के कभी जंगल से आएंगे ही नहीं आखिर कहाँ छिपेंगे सामान्य मनुष्य को छिपाया जा सकता है पर पांडव तो प्रचंड सूर्य के समान हैं इन पांच पांच सूर्यों को कहा छिपाया जा सकेगा ये पहचान में आ ही जाएंगे पकड़ में आ जाएंगे और इनको हम कभी लौटकर वापस आने ही नहीं देंगे हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे कि शकुनि का विचार यह था कि इस पूरे संसार में डेढ़ अकल है अकल, बुद्धि चतुराई कितनी है बोले डेढ़ डेढ़ रूपया है एक पूरा आधा डेढ़ है डेढ़ में बोले एक रुपया चतुराई बुद्धि तो मेरे पास है और चार आना जो है ना उसमें सब दुनिया है और चार आने चतुराई कृष्ण के पास इस तरह से डेढ़ इसलिए तो उसने सलाह दी थी कि ये जो चाराना है ये चतोर है इसको बढ़िया बढ़िया भोजन करा के इसको अपने पक्ष में ले लिया जाए तो भांजे राजा सवाया अकल हमारे पास हो जाएगी और जो पच्चीस आना चाराना अकल सब दुनिया के पास है उसी दुनिया में पांडव हैं ये बुद्धू हैं यदि ये, ये चतुर होते तो हमारे चक्कर में फंसते ही नहीं फिर तो बस हमारी मौज हो जाएगी तुम्हारी मौज हो जाएगी लेकिन इस मूर्ख को पता नहीं कि तू डेढ़ अकल की बात कहता है जो बुद्धि के विष्ठात्री सरस्वती है वो तो श्री कृष्ण की दासी है सा भारती भगवती तू यदि ये दासी सा भारती भगवती तू यदि दासी। भगवान की सेविका है सरस्वती भगवान का गुणगान करने वाली है सरस्वती पर मूर्ख होते ऐसे ही हैं। वे इतने चतुर अपने को मानते हैं कि भगवान को भी बुद्धू समझते हैं और ऐसे चतुरों को ही ज्यादा दुखद परिणाम भोगना पड़ता है जीत हो गई कौरवों की शकुनी की और पराजय हो गई युविष्ठिर की हारा तो जन भला जीतन दे संसार हारा हरिपुर जाएगा जीता जम के द्वार इसलिए कोई भक्त को चिंता नहीं करनी चाहिए उस समय पांडवों ने अपने वस्त्र उतार कर रख दिए मृग धारण कर लिया भारी विपत्ति के बादल उनके ओर ऊपर मडरा रहे थे वे अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके वहां से चलने के लिए तैयार हुए उस समय दुशासन ने पांडवों के लिए जो कठोर वचन कहे हैं वे बड़े भयंकर हैं कहाँ तक उनका वर्णन करें उसने कई बार कहा जैसे थोथे तिल निस्तव होते हैं ऐसे पांडव सत्वहीन हो गए हैं, ये नपुंसक हैं। द्रौपदी पांचाली इन नपुंसकों को छोड़ दो हम सब भाई हैं बड़े बड़े वीर हैं। चाहो तो हम में से किसी एक का एक को चुन लो अपने पति के रूप में ये तमाम वीर लोग बैठे हैं इनमें से किसी को जिसको चाहो उसको अपना पति बना लो और यह बात एक बार दो बार नहीं कही है घुमा फिराकर कई श्लोकों में उसने ये बात कही है उस समय भीमसेन से मिला उठे और भीमसेन ने कहा अरे दुष्ट तू भयंकर मर्मभेदी भेदी वचन वाणों से हमको भेद रहा है मुझे और सब भूले तो भले ही भूल जाए पर तेरी बातें कभी भूलेंगी नहीं और अभी मैं उत्तर नहीं दूंगा जब तेरी छाती फाड़ करके रक्तपान करूंगा जिन भुजाओं से तेने के द्रौपदी के पवित्र केशों का स्पर्श किया है उनको जब उखाड़ूंगा उस समय मैं तुझे इन बातों का स्मरण दिलाऊंगा उस समय मैं उत्तर दूंगा इन बातों का इतना सुनते ही दुस्टाशन ठहाका मारकर हसा और गौर गौर इति समाहु वयन मुक्त लज्जा गौ, गौ।, गौ। इति ओ बेल ओ बेल कहकर के भीम को चिढ़ाने लगी बैल के जैसा है देखो भले ही चिढ़ाने में बैल कहा पर बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है भले ही दुष्ट कह रहा है लेकिन बैल की उपमा दे रहा है धर्म की ही उपमा दे रहा है भीमसेन ने कहा कि यदि महाभारत युद्ध में तेरी छाती फाड़ कर में गरम गरम रक्त पान नहीं किया मैंने तो मैं क्षत्रियों को जो उत्तम गति प्राप्त होती वह गति मुझे प्राप्त न हो यदि बक्षो हित भी नप वे और आज मैं संपूर्ण सभा के सामने घोषणा कर रहा हूँ धरत के सभी पुत्रों का बध सौ पुत्रों का बध में अकेले करने की प्रतिज्ञा करता हूँ का बध मैं स्वयं ही करूंगा फिर चिढ़ाया दुस्शासन ने ओ बैल और कुछ कहले और कुछ कर, और कुछ बोल भीमसेन ने कहा अहम दुर्योधनम हंता मैं दुर्योधन का वध करूंगा कर्णम हंता धनंजया कर्ण का वध अर्जुन करेंगे शकुन चा क्ष के तब सहदेव हनिष्य हमारे सबसे छोटे भाई मामा जी का काम तमाम करेंगे सहदेव शकुनी को समाप्त करेंगे और मैं बार बार कह रहा हूं इस दुर्योधन को मैं भाइयों के सहत मारूंगा निरापादेण क्या स्याहम अधिष्ठा श्यामी भूतले और इसके मस्तक पर अपना पैर रख करके इसको ठुकराऊंगा अपने पैर से और रुधिरम पाताश्मी मृगराडी व मृगराज के समान सिंह के समान इसकी छाती फाड़ करके मैं रक्तपान करूंगा इस प्रकार से कहा अर्जुन ने भी समर्थन किया और सहदेव ने भी समर्थन किया भाई साहब आप क्रोध ठंडा करो आपका जो कुछ विचार है वह पूर्ण होगा मैं कर्ण का वध करूंगा और सहदेव शकुनि का वध करेंगे नकुल ने भी कहा कि मैं भी पीछे नहीं रहूंगा मैं भी तुम सबका विनाश करूंगा ईर्ष ने सबको समझाया है और अपने ताऊ धरतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम किया गांधारी के चरणों में प्रणाम किया भीष्म द्रोण कृपाचार्य और गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भी प्रणाम किया है विद्र जी को भी प्रणाम किया है और जाने की अनुमति मांगी है ध्यान दें जो विशेष बात हम कहना चाहते हैं। जिस सभा में जो ज्ञान वृद्ध वृद्ध तप वृद्ध माने जाते हों और उनके सामने इस प्रकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ हो बोलिए ऐसी परिस्थिति कथनचित दुर्भाग्य से आपके जीवन में आ जाए तो आप उन गुरुजनों को गुरुजन मानेंगे उनके सामने आपके प्रति ऐसा व्यवहार हो गुरुजन मानेंगे आप उनको प्रणाम करेंगे लेकिन महाभारत की कथा से यह सीखना है हमारे से बड़े उनके द्वारा हमारे प्रति चाहे अनुकूल से अनुकूल व्यवहार हो जाए अथवा अत्यंत प्रतिकूल व्यवहार ही क्यों न हो जाए हमें अपने बड़ों के आदर में कमी कभी नहीं करनी चाहिए और इसी का शुभ परिणाम हुआ कि पांडवों की कीर्ति आज भी सुरक्षित नहीं तो मन में सोच लेते कि सारी हत्या की जड़ तो यह मेरा ताऊ है कल तक दंडौत प्रणाम थी आज हो गई प्रणाम चलो लेकिन नहीं उस सभा में जितने ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध थे युधिष्ठ ने भाइयों के सहित द्रौपदी के सहित सबको प्रणाम किया चाहे जैसी अवस्था आ जाए अपने से बड़ों को प्रणाम करना न भूल और यही प्रक्रिया युधिष्ठिर के संपूर्ण जीवन में रही है यही वृत्ति संपूर्ण जीवन में रही है महाभारत युद्ध के प्रारंभ में भी युधिष्ठिर ने पहले भीष्म को प्रणाम किया है फिर द्रोणाचार्य को फिर कृपाचार्य को फिर शल्य को प्रणाम किया है और इन चारों महापुरुषों ने कहा है युधिष्ठिर यदि तुम मुझे प्रणाम न कर दे और मुझसे युद्ध की अनुमति न मांगते तो मैं तुम्हारे पराभव का शाप दे देता क्योंकि दूसरा कोई प्रणाम करे न करे दुर्योधन प्रणाम कब करता है कभी नहीं करता दुर्योधन प्रणाम कभी सामने पड़ गए तो राम राम नहीं अहंकारी को कहां झुकने की फुर्सत अधर्मी से अपेक्षा नहीं है पर वैदिक सदाचार के पालन की अपेक्षा तुम्हारे जैसे किसी धर्मनिष्ठ से हुआ करती है और यदि तुम्हारे जैसा धर्मनिष्ठ भी इस वैदिक सदाचार का आदर नहीं करता अपने से बड़ों को प्रणाम करके अनुमति प्राप्त नहीं करता तो इससे हम लोग शुद्ध होकर तुम्हें शाप दे देते लेकिन तुम्हारे इस व्यवहार से हम प्रसन्न हैं, आशीर्वाद देते हैं विजयी भव विजयी भव हैं? बताइए लड़ने के लिए कवच धारण करके खड़े हैं और आशीर्वाद दे रहे युधिष्ठिर तुम्हारी विजय हो यह है प्रणाम जीवन इसलिए किसी भी अवस्था में हमारे साथ कैसा भी व्यवहार क्यों न हो ब्राह्मणों को गऊ को संत को माता पिता को गुरुजनों को प्रणाम करना न भूलें सदा उनके चरणों में हमारा मस्तक झुका रहना चाहिए श्री बिदुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम किया है और का तम पितृव्य पित समो बच पराणा चाचा आप हमारे पिताजी ही नहीं हैं आप हमारे चाचाजी ही नहीं हैं आप तो हमारे लिए पिता के तुले हैं क्योंकि पिता का जैसा प्रेम सौहार्द होना चाहिए बस प्रेम जी आपसे ही हम लोगो को मिल रहा है इसलिए आप हमें आज्ञा दे हम क्या करें हमें क्या करना चाहिए विदुर जी ने कहा कि तुम धर्म के ज्ञाता हो तुम लोगों ने जो कुछ कहा है वह सत्य होने वाला है कोई चिंता की बात नहीं तुम्हारी विजय होगी बस बात यह है कि ऋषियों से अब तक जो तुमने धर्म और सदाचार विषयक सिद्धांत को समझा है उसका कभी विस्मरण नहीं कराना उसको सदा अपने जीवन में काम में लेना इसी से तुम्हारी विजय होगी और हे युधि किसी भी अवस्था में भयंकर से भयंकर विपत्ति से ग्रसित होने पर भी अपनी सत्य और धर्म की निष्ठा का त्याग नहीं करना यही तुम्हारी उन्नति का मूल मंत्र है और लाक्षाग्रह में जब जलाया गया उसके बाद तुम्हारी माता कुंती बहुत कष्ट सहन कर चुकी है अब फिर से इन्हें वन में ले जाने का हट नहीं करना इनको मेरे पास रख छोड़ो मैं खूब तुम्हारी माताजी की सार संहार करूंगा और इनको ज्ञान विज्ञान विषयक चर्चाएं सुना करके इन्हें संतुष्ट करूंगा कहकर के श्री महात्मा विद्रु जी ने कुंती को अपने महल में निवास दिया अपने अपने रखा है कुंती ने अपने पुत्रों से कहा है कि तुम सदाचार की मूर्ति हो मर्यादा से युक्त हो तुम्हारे में क्षुद्रता का अभाव है भगवान के अनन्य भक्त तो हो शरणागत तो हो फिर भी पत्ति का पहाड़ टूटा है इसको विधि का विधान ही माना जाएगा अथवा मेरे भाग्य का दोष माना जाएगा हे पुत्रो मेरी विशेष शिक्षा है कि किसी भी अवस्था में तुम लोग धर्म और सदाचार का त्याग नहीं करना और तुम्हारा राज्य पुनः तुम्हें प्राप्त हो यह मैं आशीर्वाद देती हूँ ऐसा कहने के बाद कुंती फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि हे पुत्र तुम सदाचारी हो प्राणों से अधिक प्यारे हो मैंने बड़े कष्ट से तुमको प्राप्त किया है इसलिए तुम्हें छोड़कर मैं अलग नहीं रह सकती हूँ हमें अपने साथ बन ले चलो बार बार आग्रह करने लगी पर युधिष्ठिर कुंती को बन ले जाने के लिए तैयार नहीं है तब कुंती भगवत भगवत शरणापन्न हो गई उसमें कुंती ने पांडवों के लिए जो भगवान से प्रार्थना की है वे दो चार श्लोक बड़े अद्भुत हैं बड़े मार्मिक श्लोक हैं कुंती कह रही हैं हा कृष्ण द्वारिकावासिन क्वासी संकर शानुज कस्मायसे दुखान मामचे मांच नरोत्तमान हे कृष्ण हे द्वारिका नाथ हे दाऊजी के छोटे भैया श्याम सुंदर इस दुख से हमारी और हमारे पुत्रों की आप रक्षा क्यों नहीं करने कर रहे हो हे प्रभो आप आदि अंत से रहित सनातन परमात्मा हो और आप ही अपने शरणागतों की विपत्तियों से रक्षा करते हो आप कृपा करके हमारे और हमारे पुत्रों की रक्षा करो बहुत भगवान को पुकारा है युधिष्ठिर ने समझाया है और युधिष्ठिर पुनः प्रणाम करके चल पड़े हैं और उस समय विदुरु जी ने कुंती को रोक करके रखा बहुत देर तक कुंती ने विलाप किया है और बिदरू जी उन्हें समझाते हैं बोलो श्री बिद्रु जी महाराज की जिन द्रौपदी के मुख को आज तक देवता भी देखने में समर्थ नहीं थे आज वे एक वस्त्र धारण करके नंगे पैर राजपथ से पैदल चलकर जा रही हैं, युद्धिर बिना छत्र चमर के चल रहे हैं वलकलव वस्त्र चर्म धारण करके चल रहे हैं महाराज इतना अद्भुत वर्णन है व्यास जी ने ऐसा वर्णन किया है और वर्णन करते करते यहाँ तक कह दिया कि त्रेता में श्री राम जी के वन गमन के समय जो दृश्य था वही दृश्य द्वापर में पुनः पांडवों के बनगमन के समय उपस्थित हो गया जो दशा अयोध्या वासियों की थी आज वही दशा हस्तनापुर वासियों की हो गयी सबके सब रुदन करने लगे लौट करके पांडव तो चले गए हैं और बिदुर जी लौट करके आ गए हैं, धरतराज से व्याकुल है बिदुर जी को अपने निकट बुलाया है और कहा की ये लोग किस अवस्था में गए वर्णन करके सुनाओ विदुर जी ने वर्णन किया है महाराज युधिष्ठिर अपने मुख के ऊपर वस्त्र रख करके तब वे नगर से बाहर निकले हैं तो विदुर युधिष्ठिर ने अपने मुख पर कपड़ा क्यों रख रखा था इसका कारण क्या था बोले युधिष्ठिर ने मन में विचार किया कि इन दुष्टों ने अन्याय को मेरे साथ किया है किंतु मैं यदि क्रोध भरी दृष्टि से किसी की ओर देख दूंगा तो उसी क्षण जलकर भस्म हो जाएगा इसलिए कोई तुम्हारा पुत्र या कोई प्रजा उनके नेत्रों के सामने न पड़ जाए इसलिए वे आंख ढक कर के मुख ढक कर के चल रहे थे भीमसेन अपनी भुजाओं को बार बार देखते हुए चल रहे थे मानो वे यह कह रहे थे कि भुजाए किस काम आएंगी इन दुष्टों को मैं मसल डालूंगा अपनी प्रचंड भुजाओं से अर्जुन अपने पैर से रेत उछालते हुए चल रहे थे मानो वे कह रहे थे कि एक बार पैर से रेत को उछालने में कितने छोटे छोटे रज के कण होते हैं, उनकी गिनती भले ही संभव हो जाए पर युद्ध में जब मैं तीखे वाणों की वर्षा करूंगा उनकी गिनती संभव नहीं होगी सहदेव वह अपने मुंह पर पीली मिट्टी पोत करके जा रहे हैं क्योंकि बड़े विद्वान हैं उनकी इच्छा है कि कहीं वो मुझे कोई पहचान न ले नकुल अपने सारे शरीर में धूल लपेट करके चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि नकुल अत्यंत तो सुंदर हैं, कहीं मेरी सुंदरता को देख करके ये हस्तनापुर की स्त्रियां घर द्वार छोड़कर पीछे न लग जाए इसलिए अपने शरीर की सुंदरता को छिपाने के लिए पीली मिट्टी शरीर पर पोत करके चल रहे हैं, और द्रौपदी जिसका एक ही वस्त्र रक्त से सना हुआ है केश खुले हुए हैं, वह शरीर जिसका अशुद्ध अवस्था में है वह द्रौपदी रुदन करते हुए चल रही है मानो वह यह कह रही है कि आज मैं जैसे हसनापुर के बाहर निकल रही हूँ रोती हुई एक वस्त्र में ऐसे ही युद्ध के बाद जब सभी कौरव कौरव मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रिया भी केस खोल करके विधवा के समान रोती हुई युद्ध के मैदान में अपने पतियों का आलिंगन करने के लिए बाहर जाएंगी ये भाव बिदुरु जी ने बताया है इधर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद्र ये चारों वर्णों के लोग युधिष्ठ के पीछे लग गए हैं महाराज आप ही हमारे राजा हैं आप हमें छोड़कर न जाएं युधिष्ठ ने सबको समझाया है और कहा हमारे ताऊ जी की देखभाल करना महात्मा विदुर हैं भीष्म हैं आप लोग सच्चे राज सेवक है आपको राजा के प्रति भक्ति रखनी चाहिए हमने आपका त्याग नहीं किया आप ऐसा ही स्नेह हमारे ऊपर बना करके रखना सबको समझाया है तमाम लोग तो समझ गए हैं और वे चले गए हैं किंतु ब्राह्मण नहीं गए ब्राह्मणों ने कहा कि हम तो युधिष्ठिर को नहीं छोड़ते महाराज जी महाभारत में लिखा है कि धरतराष्ट्र के जो ब्राह्मण यहां ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र के लिए नियुक्त थे देवार चन के लिए नियुक्त थे उन ब्राह्मणों ने जब जुआ खेला गया और द्रोप जी का तिरस्कार हुआ उस दिन ब्राह्मणों ने वेद पाठ नहीं किया अग्निहोत्र नहीं किया और देवताओं का अर्चन नहीं किया ब्राह्मण सुन दुखी हैं ब्राह्मण पीछे चल पड़े हैं बहुत समझाया है युधिष्ठिर ने लेकिन कोई ब्राह्मण मानता ही नहीं है वो कहता महाराज हम आपको छोड़ ब्राह्मण कहते हम आपको छोड़ नहीं सकते हैं और इधर महाराज कौरवों के मुख भय से सूख गए सभी चिंतित हो गए उन्हें कोई सहायक न दिखाई पड़ा तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्रोणाचार्य की ओर देखने लगे उस समय द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुम्हारे पक्ष में रहूंगा यद्यपि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, अर्जुन मेरा प्रिय शिष्य है मुझे सब पता है दृष्टि मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है और द्रौपदी अग्नि के कुंड से मेरे और कुरुवंश के विनाश के लिए पैदा हुई है मैं ऋषि होने के नाते सब जानता हूँ होना सब है पर तुम लोग घबराओ मत तुमने हमें इतना बढ़िया महल दिया इतने सुंदर पदार्थ दिए सारे राज्य का उपयोग उपभोग करने की अनुमति दी इसलिए हम भी तुम्हारे काम आएंगे युद्ध में इससे महाराज जी एक बात सिद्ध होती है कि अधर्मी पुरुष के द्वारा दिए गए भोग पदार्थों को सुख सुविधाओं को सज्जन पुरुषों को स्वीकार नहीं करना चाहिए उनका त्याग ही कर देना चाहिए क्योंकि सज्जन पुरुषों में कृतज्ञता का भाव अधिक होता है उनके चित्त में कृतज्ञता का भाव होता है जिसका नमक खाएंगे उसके पक्ष से लड़ना पड़ेगा उसकी बात कहनी पड़ेगी और जब अधर्मी के द्वारा सुख सुविधा प्राप्त करेंगे तो समय आने पर यह जानते हुए भी कि यह अधर्म है धर्म का पक्ष नहीं ले सकेंगे उन्हें अधर्म के पक्ष में जाना पड़ेगा इसलिए सज्जन पुरुषों का कर्तव्य है कि चाहे जितना अपना कुछ अहित होता हो हमारा कोई स्वार्थ बिगड़ता हो बिगड़ जाने दे लेकिन ये याद तो हो जाए कि ये दुष्ट है अधर्मी है तो उसके पक्ष में जाकर कभी खड़े नहीं होना चाहिए गरीबी में अरे भाई अश्वत्थामा को दूध पीने नहीं मिला क्या घाटा था दूध पीना नहीं मिला तो न दूध पीता गरीबी से रहते तो तपस्या और अधिक बढ़ती लेकिन द्रोणाचार्य राजा हो गए विमुख जनन को संगन कीजे, विमुख जनन को संगन की जय विमुखों का संग नहीं करना चाहिए और द्रोणाचार्य ने हंसते हुए एक बात और कह दी इसी को कहते हैं कटाक्ष कटाक्ष द्रोणाचार्य ने कटाक्ष किया उन्होंने कहा देखो कौरव दुर्योधन सुन लो कान खोलकर तुम लोगों के पास तेरह साल का समय है खूब मौज से रहो खाओ पियो सो आनंद करो हम धनुष्वाण लेकर तैयार हैं और बड़े बड़े यज्ञ कर लो ब्राह्मणों का सत्कार कर लो क्यों तेरह वर्षों के बाद तुम लोगों के ऊपर भयंकर विपत्ति आने वाली है इसलिए तुम्हारे सुख के दिन केवल तेरह वर्ष हैं। बस रही हमारी बात तो हम तो तुम्हारे युद्ध में काम आएंगे ही धरत की को चिंता हुई धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए और उसमें संजय ने भी धृतराष्ट्र को फटकारा और संजय ने कहा महाराज आपने पहले किसी की बात नहीं मानी और अब आप रो रहे हो तो ये नाटक करना कृपा करके आप बंद कर दो हुँ? या तो ईमानदारी से बड़ों की बात मान लेते और जब नहीं मानी तो अब क्यों रो रहे हो तुम्हारे भेद बुद्धि के कारण ही यह भयंकर दुष्परिणाम गुरुकुल के सामने उपस्थित हुआ है इसलिए तुम अपने मन में जो दुख है उसको अपने मन में ही दबा करके रखो हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम Hari sharanam Hari sharanam Hari sharanam Hari hi sharanam Hari hi sharanam Hari hi sharanam Hari hi sharanam Hari sharanam Hari sharanam हरि शण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण विहारी जय युधिष्ठिर भाइयों के सहित द्रौपदी के सहित चलकर गंगा के तट पर प्रथम विश्राम आपने किया है प्रमाण के कोटी नामक तीर्थ सहस्नापुर के निकट है वहाँ युधिष्ठिर पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद ने स्नान किया है संध्या वंदन किया है सायकालीन संध्या वंदन किया है रात्रि वहीं व्यतीत की है बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं भगवान व्यास हजारों ब्राह्मण उनमें से कुछ साग्निक हैं कुछ निरग्निक हैं निरग्निक कौन है बोले जो यति हैं वो निरग्निक हैं और जो गृहस्थ हैं वो साग्निक हैं इसलिए विरक्त संत भी साथ में हैं और गृहस्थ अग्निहोत्री ब्राह्मण भी साथ में हैं वेदों का स्वाध्याय करने वाले हैं उनसे घिरे हुए राजर्षि युधिष्ठिर उनकी बड़ी भारी शोभा हो रही है बहुत सुंदर उनकी शोभा हो रही थी प्रातःकाल हुआ सबने गंगा जी में स्नान किया प्रातःकालीन संध्या वंदन आदि नृत्य कृत्य किया अपना अग्निहोत्र संपन्न किया और इसके बाद युविष्ठिर ने कहा हे ब्राह्मणो हमारा राज्य नष्ट हो चुका है हमारी संपत्ति नष्ट हो चुकी है जुए ने हमें दरिद्र बना दिया है हम कंदमूल फल का आहार करने वाले बनवासी हो गए हैं जंगल में बड़े बड़े भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं भयंकर विषैले और हिंसक जीवों से युक्त यह जंगल है हमारे कारण आप लोगों को कष्ट न भोगना पड़े हमारी प्रार्थना है कि आप सब अपने अपने घरों को प्रस्थान करें ब्राह्मण रोने लगे ब्राह्मणों ने कहा युधिष्ठिर जो गति आपकी होगी बन में वही हमारी होगी हम आपको छोड़ नहीं सकते हम आपके भक्त हैं तथा उत्तम धर्म पर दृष्टि रखने वाले हैं आपको हमारा त्याग नहीं करना चाहिए युधिष्ठ ने कहा भगवन हमारे हृदय में भी ब्राह्मणों के प्रति अनन्य भक्ति है किंतु वही युधिष्ठिर जैसे युधिष्ठिर के यहां दस लाख नातक ब्राह्मण नित्य भोजन करते कितने दस लाख वेद वेदांग में पारंगत ब्राह्मण आज वह युद्ध उसे यह कहना पड़ रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम आप लोगों को भोजन कैसे कराएंगे इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है तो अब हमारी सामर्थ्य नहीं है आप जैसे ब्राह्मणों को के पोषण की तो भगवान और बिना आप सबका पोषण किए मुझे कैसे चैन आएगा मुझे कैसे अच्छा लगेगा ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब तक आपने हमारा पोषण किया है अब हम आपका पोषण करेंगे हम लोगों को जंगल के कंदमूल फल आदि का बहुत बोध है बस आपकी सन्निधि में रहकर हम अपना जीवन तप धर्म और तप से संपन्न जीवन व्यतीत करना चाहते है आपको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाएंगे और हम लोगों के पास यज्ञ के सारे उपकरण हैं। कोई उपचार वस्तु न हो तो भी ब्राह्मण केवल वेद में पठित यज्ञी प्रकरणों का पारण करते हैं तो उससे भी यज्ञ संपन्न हो जाते हैं तो सात्विक विधि से यज्ञ यागाधिक अनुष्ठान भी हम लोग कराते रहेंगे युद्ध का महाराज दक्षिणा देने के लिए हमारे पास नहीं है बोले महाराज दक्षिणा आपसे मांगता कौन है आपने इतनी दे दी है कि अब हमें लेने की आवश्यकता भी नहीं है आहा ब्राह्मणों का ऐसा अनुराग जिसे प्राप्त हो जाए भला उसका अनिष्ट कहाँ हो सकता है इसी बीच में जब युधिष्ठिर बार बार यह कहने लगे कि आप लोग चले जाएं आप लोग हमारे आहार के लिए भोजन जुटाएंगे वह हम ग्रहण नहीं करेंगे और आप लोगों को हम भोजन कहाँ तक कराएंगे हमारी सामर्थ्य नहीं है इसलिए आप लोग चले जाएं उस समय शौनक नाम के ब्राह्मण उठकर के खड़े हुए और उन्होंने कहा ये महाभारत के कुछ श्लोक हैं जिन्हें मूल महाभारत कहा जाता है इसका नित्य स्मरण करना चाहिए शोक उनमें से पहला श्लोक है महर्षि ब्राह्मण शौनक कह रहे हैं शोकस्थान सहस्री भयस्थान शतानि शता दिवसे दिवसे मूढ़ मां विशंति न पंडितम राजन युदिस्थिर हजारों शोक के स्थान हैं और हजारों भय के स्थान हैं लेकिन अज्ञानी मनुष्यों पर वे अपना प्रभाव डालते हैं ज्ञानी पुरुष शोक में दुखी नहीं होते भय में भयभीत नहीं होते न वे भय को ज्यादा महत्व देते हैं ना ही शोक को अधिक महत्व देते हैं इसलिए हे राजन जनक जी ने एक गीत गाया था उस गीत को हम आपको सुनाना चाहते है वो सुनकर के आपका दुख दूर हो जाएगा श्रूयताम चाभिधायामी जनके न था पूरा जनक जी ने क्या कहा था जनक जी ने कहा मनोह देह समुथाभ्याम दुखाभ्या मार्ज सम जगत तयोयास समताभ्याम श्रमोपायम सुनू जनक जी ने कहा था सारा जगत दो प्रकार के दुखों के संपर्क से व्यथित है परेशान है कौन कौन दुख एक मानसिक और दूसरा शारीरिक रागद्वे सारी ये मानसिक दुख हैं शरीर में व्याधियों का उत्पन्न होना ये शारीरिक दुख हैं तो मानसिक और शारीरिक दुखों से सारे संसार के मनुष्य दुखी हैं परेशान हैं शारीरिक दुख के चार कारण ये बातें बहुत ध्यान से सुनने योग्य हैं शरीर में कोई दुख आया है तो उसके चार कारण कौन कौन रोग कोई बीमारी आ गई तो शरीर में दुख हो जाएगा अप्रिय घटनाओं की प्राप्ति ये भी शरीर के दुख का कारण है कई बार ऐसा होता घर में परिवार में कोई ऐसी घटना घट गट जाती है कि व्यक्ति पहले उत्साहीन और बूढ़ा नहीं होता लेकिन कथनचित तो उसका कोई प्रिय व्यक्ति मान लो किसी का बेटा ही चल बसा तो फिर वह इतना भीतर से टूट जाता है कि वह फिर भीतर से जिसको लोक भाषा में कहते सदमा बैठ जाना सदमा बैठ गया सदमा बैठने पर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं तो दूसरा कारण यह है तीसरा शरीरिक दुख का कारण है अधिक परिश्रम देखो भाई शरीर तो शरीर है लोहे की मशीन को भी विश्राम देना पड़ता है वो भी गर्म हो जाती इंजन गर्म हो जाता ज्यादा करोगे तो फूक जाएगा इंजन उसे भी विश्राम देना पड़ता है श्री भगवान की बनाई हुई मशीन को भी समय से कुछ न कुछ विश्राम देना चाहिए अधिक परिश्रम के कारण भी असमय में शरीर रोगी हो जाता है असमय में वृद्ध हो जाता है और अधिक श्रम के कारण असमय में चल बसते समय पूरा नहीं हुआ पहले ही शरीर पुराना हो गया जाने का समय आ गया कितने कारण हो गए तीन चौथा तो कारण है प्रिय वस्तुओं का वियोग उससे भी मनुष्य रोगी हो जाता है प्रिय वस्तुओं का वियोग होने से उसे दुख होता दुख के कारण रोग हो जाता है बोले इस शारीरिक दुखों से सर्वथा चारों प्रकार के दुख समाप्त तो हो जाए इसका उपाय क्या है जनक जी कहते इन इन, इन दुखों की निवृत्ति का उपाय है क्रिया योग क्रिया योग के आचार्य पूज्य स्वामी श्री परमहंस स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज विराजमान हैं। उनकी बात आ गई महाभारत में जनक जी कहते क्रिया योग जो है इन चारों प्रकार के दुखों को समाप्त करता है क्या बोले क्रिया योग के द्वारा इन चारों प्रकार के दुखों का प्रतिकार करना और दूसरा ये है ध्यान और चिंतन के द्वारा इनका इन चार प्रकार के दुखों को अपने चित्त में स्थान न देना क्योंकि जब हम शरीर और संसार को ही सब कुछ मान बैठते हैं तब हम चित्त में इन दुखों को आश्रय दे देते हैं और चित्त में हम इन दुखों को जगह न दें तो अपने आप इन दुखों से मुक्ति हो जाएगी इसलिए चारों दुखों का प्रतिकार करना और उनका चिंतन न करना ये दोनों क्रिया योग ही हैं और यह इसकी आधी और व्याधि मानसिक कष्ट को आधी कहते हैं और शारीरिक कष्ट को व्याधि कहते है इन दोनों की निवृत्ति का उपाय यह है मानसिक दुख होने पर शरीर संतप्त हो जाता है इसलिए मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर रुग्ण होने पर भी मन की प्रसन्नता से रुग्ण जैसा नहीं होगा और मन अप्रसन्न होगा तो शरीर स्वस्थ होने पर भी रोगी के जैसा दिखाई देने लग जाएगा बड़ा विलक्षण उदाहरण दे रहे हैं जनक जी क्या बोले, बोले जैसे किसी ठंडे जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े में धकता हुआ लोहे का गोला उसको अग्नि में तपा कर गर्म कर दिया एकदम लाल कर दिया जाए सूर्य और उस लाल अयो गोलक को धकते हुए अयो गोलक को उस ठंडे जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े में छोड़ दिया जाए तो वो छुन छुन छुन छुन करके एकदम बुझेगा और उसकी गर्मी से वो ठंडा जल भी गर्म हो जाएगा ऐसे ही महाराज ये दुख का गोला जब भीतर जाता है तो ये शरीर भी उससे गर्म हो जाता है बुखार हो जाता है कई बार बहुत अधिक कष्ट होता है तो भीतर से बुखार हो जाता है हमने खूब अनुभव किया एक ऐसी परिस्थिति आई जब व्यवहारिक संकट आया और उस संकट की निवृत्ति के लिए पूजे रहवासा महाराज सब काम छोड़कर वृंदावन पधारे भवितव्यता थी उस समय उस संकट का समाधान नहीं हुआ महाराज को तेज बुखार आ गया हमारे मन में यही आया हमें वो बात याद भूलती नहीं है महाराज इतने कष्ट में थे उस कष्ट का प्रभाव आपके शरीर पर हो गया ज्वर हो गया हम समझते हैं कि उस कष्ट को ही भगवान ने कृपा करके समाधान कर दिया तो नारायण ये स्थिति है इसलिए इस दुख रूपी अग्नि को ज्ञान के द्वारा शांत करना चाहिए ज्ञान के द्वारा दुख को शांत कर दिया जाएगा तो शारीरिक दुख का भी क्षय हो जाएगा अब मन के दुख का कारण क्या है मन के दुख का कारण आसक्ति है वस्तु व्यक्ति पदार्थ में जो आसक्ति है वही मानसिक दुख का कारण है और आसक्ति वस्तु व्यक्ति पदार्थ को नित्य मानने से होती है इनको हम अनित्य मान ले नाशवान मान लें तो इनमें हमारी आसक्ति नहीं होगी हम आप सबसे पूछते हैं मुर्दे में किसी की आसक्ति होती है बोलिए मुर्दे में तो किसी की आसक्ति नहीं होती मुर्दे को तो लोग कहते ले जाओ संस्कार करो इसका यदि हम पदार्थों को मुर्दे के समान समझ लें तो उनमें हमारी आसक्ति नहीं होगी और आसक्ति नहीं होगी तो हम उनके दुख से छूट जाएंगे इसलिए मलुकदास जी ने कहा बाबा यह मुरदहू का गांव ये संतों की दृष्टि जग में कोई फिर न रह पाया जिसका धरिया ना बा यह मुर का गाँव पीर मुए पैगंबर मुए मुए जिंद मुए जोगी राजा मरे प्रजा मरी है मुए वैद्य मुए रोगी बाबा यह का गांव कई पंक्तियां हैं अंत में ज्योति स्वरूप राम इकथिर हैं जिन्हें यह सृष्टि उपायी कहत मलुक साधु को सर्वसत्ता को काल न खाई बाबा यह मुरदहू का गाँव इसलिए आसक्ति ही मानसिक दुख का कारण है आसक्ति से ही भय होता है आसक्ति से ही शोक हर्ष और क्लेश होता है आसक्ति से ही विषयों में भाव और अनुराग होता है और ये दोनों ही विषयों में भाव और विषयों में अनुराग ये दोनों ही अत्यंत अमंगलकारी हैं स्नेह भयानि मूला दुखा स्नेहजा भयानी चोकह प्रवर्तते सहम भावो स्नेहा प्रजग्ञे विषये तथा अत्रेयस्का भूभाे तो पूर्व गुरु गुरुस्मृत जैसे वृक्ष के खोहड़ में लगी हुई आग सारे वृक्ष को जला देती है ऐसे या आसक्ति ऐसी आग है कि ये साधक को भीतर से खोखला कर देती है जला देती है अब महाराज आसक्ति छोड़ने की बात चाहे जितनी कहो छूटती नहीं क्यों तो नहीं छूटती कई बच्चे होते हैं उनको अंगूठा चूसने की आदत पड़ जाती है देखा होगा छोटे बच्चे अंगूठा मुंह में लेके चूसते रहेंगे उस अंगूठा चूसने की आदत छुड़ाने के लिए हमने एक जगह देखा एक बच्चे का हाथ कपड़े से बंधा हुआ ऐसे मोड़ के बंधा हुआ वो बच्चा रो रहा है हमें बड़ी दया हमने कह भाई इतनी कठोरता इस बच्चे के प्रति क्यों की जा रही है अरे बोले महाराज देखो ना अंगूठा चूसते चूसते पतला हो गया तो इसको इसलिए इसका हाथ बांध दिया है कि ये मुंह में अंगूठा डाल के चूस ही न सके धीरे धीरे इसकी आदत छुड़ाना है एक जगह देखा कि एक बच्चे का बाया हाथ बंधा हुआ है और बच्चा रो रहा है अरे भाई बाए हाथ को बांध दिया बोले बाएं हाथ से भोजन करता है हैं? अभ्यास हो गया बाएं हाथ से भोजन करने का तो बाया हाथ बांध दिया भूख लगेगी तो खाएगा तो सही तो दायने हाथ से अभ्यास हो जाए हम ये कह रहे हैं कि एक जन्म का थोड़े दिन का अभ्यास छुड़ाना इतना कठिन है तो आसक्ति करने का अनेकों जन्मों का अभ्यास उसको कोई कहे कि तुम बिल्कुल छोड़ दो तो कैसे छोड़े भाई बड़ा कठिन तब क्या करे बोले भैया आसक्ति छोड़ो मत क्या करें बोले प्रसंग विदु सूकृतो मोक्ष द्वार्रतम जो आसक्ति शरीर संसार में है वही आसक्ति संत सदगुरु के चरणों में जोड़ दो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा आसक्ति को त्यागने की आवश्यकता नहीं भगवत भक्तों के चरणों में आसक्ति का संबंध जोड़ दो बस मोक्ष का द्वार खुल जाएगा मदालसा ने भी यही कहा है प्रसंगम अजरम मदालसा कह रही है संग सर्वात्म त्याज्य सचे त्यक्म न शक्यते कर्तव्य सताम संगोषज पद्म पुराण में माता मदालसा कह रही है आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए यदि आसक्ति का त्याग संभव न हो तो उस आसक्ति को संतों के चरणों में जोड़ देना चाहिए उससे मोक्ष का द्वार खुल जाएगा ब्राह्मणों ने कहा कि देखो आप सोच रहे हैं दुखी हो रहे हैं हमारा राज्य चला गया हमारी संपत्ति चली गई अरे हमारा धन चला गया ये तो सब जाने वाला है ही जिस शरीर को मनुष्य अपना मानता है ये क्या रहने वाला है ये भी चला जाने वाला है आसक्ति ही दुख का कारण है और धन की आसक्ति रे राम राम ये तो नरक का मूल है धन की आसक्ति अनेक दोष इसमें हैं हे धर्मराज विषयों के न प्राप्त होने पर बहुत ध्यान से सुने विषयों के प्राप्त न होने पर जो उनका त्याग करता है वह त्यागी नहीं है प्राप्त विषयों का त्याग करने वाले को त्यागी कहा जाता है न मिले के त्यागी तो बहुत हैं। एक व्यक्ति ने कहा हमने रबड़ी छोड़ दी है हम रबड़ी मलाई नहीं खाएंगे तो उसको पूछा आपको रबड़ी मलाई खाने को मिलती है क्या अरे बोले मोहरा रबड़ी मलाई तो बहुत दूर है भरपेट एक समय रोटी नहीं मिलती खाने को तो जिसे भरपेट एक समय रोटी खाने को न मिलती हो अब वो रबड़ी मलाई त्यागने की घोषणा करे तो व्यर्थ है हाँ रबड़ी मलाई सब सामने धरी हुई है फिर भी उसने त्याग दिया सूखी रोटी खाता है तब तो उसको कहेंगे कि भाई त्यागी है तो महाराज विषयों को के रहते हुए उसका त्याग होना बड़ा कठिन है इसलिए आप अपने मन में दुखी क्यों होते हैं देखो मित्रों को पाकर और धन को पाकर आसक्ति होती है धन के प्रति आसक्ति होती है और उस धन प्राप्ति में जो सहयोगी हैं उनके प्रति आसक्ति होती है ज्ञान के खडग से धन के प्रति आसक्ति और उस धन की प्राप्ति में जो सहयोगी हैं उनके प्रति आसक्ति दोनों का बंधन ज्ञान के खडग से काट देना चाहिए तृष्णा उसी से काम क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए अपने मन में साधक निश्चय कर ले कि अब संसार की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए अब केवल भगवान के चरण कमल ही हमें चाहिए ऐसा अपने मन में निश्चय कर लेना चाहिए हे राजन तृष्णा ही सर्व पापिष्ठा नित्योदेग करी स्मृता अधर्म बहुला चै घोरा पापानुबंधनी कृष्णा ही संपूर्ण दुखों का कारण है या दुस्जा दुर्मतिर दुर्मति जीर यति नजीरिजीता योसौ प्राणांतिको रोग ता त्य सुखम हे यु सिर दुर्बुद्धि मनुष्यों के लिए जिस तृष्णा का त्याग करना बड़ा कठिन है शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन तृष्णा कभी बूढ़ी होती नहीं है तृष्णा जवान बनी रहती है ये कृष्णा ही प्राण घातक रोग है लाल इलाज बीमारी है इसलिए कृष्णा को त्याग दो और सुखी हो जाओ एकदम सुखी हो जाओ अरे जिस राज्य को जिस संसार को 150 साल बाद छोड़ना था वो 150 वर्ष पहले छूट गई, तो भगवान की दया हो गई, आप दुखी क्यों होते हो देखो आप धन की धन के नाश की चिंता न करें क्यूँकी धनवान मनुष्यों को राजा से भय होता है जल से भय होता है अग्नि से भय होता है और चोरों से भय होता है आ, हम लोग फट हैं ब्राह्मण कह रहे हैं हम लोगों को किसी से भय नहीं चाहे जहां लेट जाओ चाहे जहां पड़ जाओ किसी से हमें डर नहीं महाराज जी एक बात तो शमीक नाम के ब्राह्मण ने ऐसी कही है बोले महाराज गरीब सुखी है धनी दुखी है कैसे यथाया का से पक्षीवी श्वापदीर्भुवि भक्षते सलिले मत्स्य तथा सर्वत्र विद्तवान मांस का टुकड़ा पक्षी की चोच में हो तो आकाश में भी पक्षी सुखी नहीं रहेगा वहाँ भी मांस मांसभोजी पक्षी उसके पीछे लग जाएंगे। पृथ्वी पर मांस का टुकड़ा पड़ा हो तो हिंसक जीव उस पर टूट पड़ेंगे वो मांस के टुकड़े के लिए झगड़ा करने लग जाएंगे। और मांस का टुकड़ा जल में गिर जाए तो बोले मछली कछुओं में धोने लग जाएगा। ये धन तो मांस के टुकड़े के समान है ऊपर भी दुख यहाँ भी दुख नीचे भी दुख चाहे जहाँ चला जाए धनवान आदमी जैसे मांस का टुकड़ा सब जगह नूचता है सब उसको नोचते हैं ऐसे ही धनवान मनुष्य को सब नोचते वो जहाँ जाए वहीं उसको लोग नोचा चैची करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है इससे हमारा कुछ न कुछ स्वार्थ निकल जाए हम कुछ न कुछ इससे ले लें ये हर व्यक्ति की इच्छा होने लग जाती है हाँ उच्च कूट के जो भगवान के भक्त होते हैं ज्ञान विज्ञान संपन्न होते हैं उनकी दृष्टि में धनी और अमीर में गरीब और अमीर में भेद नहीं होता क्यों उनका किसी भी प्राणी से निजी स्वार्थ नहीं होता वह किसी से कुछ न मांगते हैं, न किसी से कुछ चाहते हैं। एक प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा हमें सुनने को मिला पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज से किसी मारवाड़ी सज्जन ने कहा स्वामी जी इस देश की एक महानतम विभूति थे उनका त्याग उनका वैराग्य उनकी सत्तंग निष्ठा अपने आप में अनुपम थी भारतवर्ष के मूर्धन्य संतों में मैं उन्हें स्वीकार करता हूं ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष पूज्य स्वामी श्री राम शिवदास जी महाराज कौन ऐसा है जिसकी श्रद्धा पूज्य स्वामी जी के प्रति न हो दास के प्रति भी उनका बहुत स्नेह था बहुत कृपा थी हम जाते थे तो वे कितने प्रसन्न होते थे महाराज जी को स्मरण में तो पूज्य स्वामी श्री राम जी महाराज से किसी मारवाड़ी सज्जन ने कहा बोले महाराज जी वैसे तो पूरे भारत वर्ष में आपके प्रति श्रद्धा है पर मारवाड़ी समाज तो आपको भगवान के जैसा मानता है स्वामी जी बोले राम राम राम राम ऐसी बात मत बोलो हमें कोई नहीं मानता अरे नहीं नहीं महाराज आपको बहुत लोग मानते हैं मारवाड़ी लोग तो आपको भगवान के जैसा मानते हैं स्वामी जी हंसने लगे उनको प्रशंसा सुनने का अभ्यास नहीं था स्वामी जी बोले बोले देखो हम तुम लोगों से कभी कुछ मांगते नहीं है चाहते नहीं है इसलिए तुम लोग हमको मानते हो जिस दिन मांगने लग जाएंगे, तुमसे कुछ चाहने लग जाएंगे, उस दिन तुम लोग नहीं मानोगे इसका मतलब है साधु की विरक्त की मान्यता भी तभी तक रहती है जब तक उसका किसी संसारी व्यक्ति से स्वार्थ नहीं होता स्वार्थ होने के बाद फिर मान्यता घट जाएगी इसलिए मलुकदास जी कहते हैं सबसे लालच का मत खोटा लालचते व्यौपारी सिद्धि धन धन दिन दिन आवे टोटा सबसे लालच का मत खोटा हाथ पसारे आंधर जाता पानी पर न भाई मांगे ते मगमी सुभली अस जी ने कौन बढ़ाई मांगे ते जग नाक सिकोड़े मांगे ते जग नाक सिकोड़े गोविंद भला न माने अन मांगे राम गले लगावे बिरला जन को जाने जब लगी जीव का लोभन छूटे तब लगी कजय न माया घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया मैं यह कहा जे हरि रंग राते संसारी को नाहीं संसारी तो लालच बांधा देश दिशांतर जाए जो मांगे तो कछु न पावे बिन मांगे हरि देता कह मलूक निष्काम भजेंगे आप कर लेता सबसे लालच का मत खोता इसलिए भैया किसी से कुछ न चाहो अरे नारायण संसार से तो नहीं ही चाहो संसार बनाने वाले से भी मत चाहो जिनको कब हूं न चाहिए कछु तुम सन सहज सनेह बसहु निरंतर तासुर सो राज गेर इसलिए धनी मानी व्यक्ति को सब जगह लोग नोचते हैं और पंद्रह पंद्रह प्रकार के दोष धन में जुड़े हुए हैं धन की प्राप्ति भी दुख से होती है इसलिए उसका चिंतन न करें, धन की चिंता करना अपना नाश करना है इसलिए सदा संतुष्ट रहो धनहीन हो गए तो भी तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए और अंतिम में उस ब्राह्मण ने यहां तक कह दिया समीक ऋषि ने धर्मार्थम ये बरम तस्हता इस श्लोक को हम कलिया परसों बोले थे धर्मार्थम ये बरम तस्त निरीहता प्रक्षालनाधिपंकस्य भी पंक से जो धर्म धर्म, कर, धर्म करने के लिए धार्मिक कार्यों के लिए धनोपार्जन की इच्छा रखता है उस व्यक्ति का धन की इच्छा न करना ही अच्छा है क्योंकि कीचड़ में पैर घुसाकर फिर धोया जाएगा इससे अच्छा कैस कीचड़ में पैर डालना अच्छा नहीं है कीचड़ में पैर ही क्यों घुसाया जाए जो बाद में निकाल के उसको धोना पड़े यह सुनकर के युधीष्विर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रेष्ठ विद्वान ज्ञानवान ब्राह्मण शमीप को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि भगवान आप ऐसा न समझें न तो हमें धन की चिंता है न धन के नाश का दुख है न ना राज्य के नाश का दुख है और ना ही हम धन चाहते हैं। हमें दुख केवल इस बात का है कि इतने ब्राह्मण मेरे साथ चल रहे हैं लेकिन मैं ब्राह्मणों का सत्कार नहीं कर पा रहा हूं इस बात का दुख है बहुत सुंदर बात बात ध्यान में आई इसका तात्पर्य अपने भोग के लिए धन की चिंता करना ये निंदनीय है किंतु गौ ब्राह्मण और संत इनके पोषण के लिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे निकट आए हुए संत ब्राह्मण गौ दुखी होकर निराश होकर न जाए यदि हम ऐसा चाहते हैं तो यह इच्छा कोई निंदनीय इच्छा नहीं है ये तो आदरणीय बात है युधिष्ठ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है ये बोले महाराज एकदम परमहंस महात्मा है विरक्त फकड़ संत हैं उनके लिए तो आपकी बातें बिल्कुल अच्छी हैं लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को तो गौ का आदर करना चाहिए ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए अतिथि का सत्कार करना चाहिए और ये सब कैसे होगा इसलिए साईं इतना दीजिए ज्यादा लोभ लालच नहीं लेकिन साई इतना दीजिए जा में कुटुम समाये मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए बड़ा सुंदर युधिष्ठिर ने उपदेश दिया है युधिष्ठिर बोले महाराज मेरे जैसा गृहस्थ व्यक्ति अपने अनुयायियों को अपने निकटवर्ती लोगों का पोषण न कर सके इससे अधिक दुर्भाग्य की और कौन बात हो सकती है गृहस्थ के भोजन में देवता पितर मनुष्य सभी प्राणियों का हिस्सा होता है उस तो यही गृहस्थ का धर्म है तथैवा पचमाने भ्या प्रदेयम गृह में जो पकाकर खा नहीं सकते उनके लिए अन्न को पकाना ये गृहस्थ का धर्म है सन्यासी स्वयं परिपाक नहीं करता भिक्षा नहीं बनाता तो गृहस्थ बनाकर उनको खिलाता है नहीं खिलाता कि नहीं तो इसलिए हाथ से भोजन न बना ले सन्यासी उसके लिए भी गृहस्थ का कर्तव्य उसको भोजन दे और चाहे जितना मनुष्य गरीब हो गृहस्थ चाहे जितना गरीब हो उसे अतिथि सत्कार अवश्य करना चाहिए बोले कुछ घर में हो ही नहीं तो भी सत्कार करे बोले हाँ तो भी सत्कार कर सकता है युद्ध कहते हैं प्रणानी भूमि रुदकम बा चतुर्थी चुंद्रिता तता में गेहू नो छिद्य सज्जन ऐसी चार चीजें कभी समाप्त नहीं होतीं कंबलदरी नहीं है पर हमारे घर में कोई अतिथि आ गया तो एक मुट्ठी घास बिछा सकते हैं कि नहीं तिन कई दे, दे महाराज उस पर बैठ जाओ भी नहीं है तो भूमि धरती हाथ से झाड़ दो जो महाराज इस पे बैठ जाओ हम भी धरती पर बैठे आप भी बैठ जाओ पानी तो पिला सकते हो कि नहीं बोले महाराज क्या करें पानी भी नहीं पिला सकते तो मीठा बोल भी नहीं सकते क्या ना? है तो तृण दे सकते हो बैठने के लिए भूमि दे सकते हो मीठा पानी पिला सकते हो अरे नहीं कुछ नहीं तो मीठा बोल तो सकते हो ये चार चीजें सज्जनों के घर से कभी नहीं जाती हैं है ब्राह्मण देवता गृहस्थ व्यक्ति का धर्म क्या है भाई लिखने योग्य बातें हैं श्लोक लिखने योग्य हैं श्लोक मत लिखो उनका अर्थ तो समझ लो युष कह रहे हैं रोग आदि से पीड़ित मनुष्य की चिकित्सा करना इलाज कराना उसको सोने के लिए सैया देना बैठने के लिए आसन देना प्यासे को पानी देना और भूखे को भोजन देना ये गृहस्थ व्यक्ति का धर्म है इसलिए मलुकदास जी ने कहा भूखे ही टूका प्यासे ही पानी यह भक्ति हरी के मनमानी वैसे भाषा तो मनुकदास जी की सधुकड़ी है और उस जमाने में जिस जमाने की उनकी रचनाएं बहुत अधिक परिष्कृत काव्य जैसी रचनाएं नहीं है लेकिन मनुकदास जी की वाणी का दर्शन करने से यह पता चलता है कि चाहे महाभारत हो या भागवत हो सभी ग्रंथों का पुराणों का इतिहास का जो मूल मूल सिद्धांत है कहीं न कहीं सब कुछ उनकी वाणी में विराजमान और परम विद्वान दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री उमेश वर्मा जी बैठे हैं उन्होंने कैसी लिपि में जो संपूर्ण मलुकदासी का वाणी साहित्य था उपलब्ध वाणी साहित्य जो मूल प्रति कैसी लिपि में थी मलुकदास जी के जीवन काल की लिखी हुई प्रति उसका देवनागरी लिपि में लिप्यंतर कर दिया है ठाकुर जी की कृपा से कल उसका विमोचन हो जाएगा पूज्य रहे महाराज जी हैं महाराज जी हैं महाराज जी हैं और पूज्य श्री पथमेढ़ा महाराज जी भी आज कृपा पूर्वक पधारेंगे तो भारतवर्ष की इन विशिष्ट विभूतियों के सम्म कल उसका लोकार्पण हो जाएगा बहुत समय के बाद मलुकदास जी की वाणी आज प्रकाश में आ रही है और सबको सुलभ होगी अभी तो केवल मूल मूल वाणी प्रकाशित हुई है बाद में उसका बड़ा द्रूह कार्य और बड़ा कार्य है सटीक वाणी का प्रकाशित होना तो भगवान ने कृपा करके यह सेवा ले ली है तो आगे वाला काम भी संपन्न हो जाएगा ऐसा हमें भगवान पर विश्वास है श्री वृंदावन बिहारी तो ये गृहस्थ व्यक्ति का धर्म है दूसरी गृहस्थ व्यक्ति के धर्म का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुने आत्माथम पाचयेन्न न वृथाघात पशु न चयशनी विधिवन है अपने लिए कभी रसोई न बनावे महायज्ञ करके खाए अपने लिए बनाया खाया यह गृहस्थ का धर्म नहीं है गीता जी में भगवान ने कहा भुंजते भुंजते थे स्वगम पापा ये पचनत्यात्म इसलिए पहली रोटी गाय को आखिरी रोटी कुत्ते को कौए को सबको देना चाहिए अतिथि को भी देनी चाहिए एक बहुत ऊंची बात ये ईश्वर कह रहे हैं गृहस्थ का धर्म है व्यर्थ में किसी जीव की हिंसा न करे न वृथा घात फसून गृहस्थ मात्र को मांस भक्षण नहीं करना चाहिए क्योंकि बिना हिंसा के मंच प्राप्त नहीं होता इसलिए किसी भी प्राणी की व्यर्थ में हिंसा न करे ये गृहस्थ का धर्म है अब कहेंगे न वृथा घात पशुन ये क्यों कहा वृथा शब्द क्यों लिया वृथा महाराज जी इसलिए लिया कि गाय पर संकट है ब्राह्मण पर संकट है राष्ट्र पर संकट है राष्ट्र की सीमाएं असुरक्षित है और हम आवाज लगावे अहिंसा परमो धर्म सुरक्षा न करें राष्ट्र की सीमाओं की गोरक्षा के काम में न आवे राष्ट्र रक्षा के काम में न आवे अवला पर अत्याचार हो रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं साधु और ब्राह्मण को गरीब को सताया जा रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और हम कहते नहीं भैया अहिंसा परमो धर्म उस समय यदि हम यदि पापी को दंड नहीं देते हैं अब सैनिक भी यही पाठ पढ़े सब तो हो गया काम फिर कैसे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी इसलिए स्वयं मांस न खावे लेकिन गोरक्षा राष्ट्र रक्षा के लिए अवसर आवे तो उस युद्ध करने से भी हिचकि जावे नहीं क्योंकि वह हिंसा हिंसा नहीं है एक व्यक्ति हजारों लोगों के जीवन के लिए खतरा बन रहा है ऐसे उस व्यक्ति का समाप्त तो हो जाना उसको उसका समाप्त तो हो जाना हिंसा की परिधि में नहीं है कोई हिंसा भी अहिंसा का पोषण करने वाली है इसलिए नवरथा पशु पशुन, चत स्वयं अश्नियात जब तक बलि वैश्व गृहस्थ न करे तब तक वह भोजन न करे यही उसका धर्म है अपने बनाए हुए भोजन में से कुत्तों को भी अंश दे चांडालों को भी दे कौ को भी दे कुछ पृथ्वी पर अन्न डाल दे यह बलि वैश्व नामक महान यज्ञ करे तब इसके बाद भोजन करे गृहस्थ व्यक्ति को अमृतासी और विघतासी होना चाहिए जो गृहस्थ अमृतासी और विघसासी है वो तो सनातन लोगों को प्राप्त करता है भगवान को प्राप्त कर लेता है घसासी और अमृतासी क्या है बहुत सुंदर बात ये विश्व बता रहे हैं विघसासी भवे तस्मात नित्यम चामृत भोजन विघसो भुक्त शेषम तू यज्ञ शेषम तथा मृतम भुक्त शेष बिघस है बहुत ध्यान से सुने गृहस्थ व्यक्ति विघसासी है तो उससे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं विघसासी माने वह निश्चय कर ले घर का मुखिया मालिक के सब लोगों के भोजन कर लेने के बाद मैं भोजन करूंगा ब्राह्मण जीम गए अतिथि जीम गए सब परिवार के लोगों ने भोजन कर ले यहाँ तक की घर के नौकर चाकर भी भोजन कर लिए अब कोई बाकी नहीं है सब भोजन करे इसको कहते विघता और पंच यज्ञ करके खावे उसको कहते अमृता इस प्रकार से भोजन करने वाला गृहस्थ या ब्रह्म सनातनम सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है आप विचार करो बुरा नहीं मानना लोगों के घरों में नौकर चाकर होते हैं होते हैं क्या भोजन दिया जाता है उनको बनाते वही है बढ़िया बढ़िया चिकनी चुपड़ी चीजें मीठी चीजें पर उनको खाने के लिए बचा हुआ जला हुआ खाने के लिए दिया जाता है। जगह का नाम शहर का नाम नहीं बताएंगे व्यक्ति का नाम भी नहीं बताएंगे लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा रात का भोजन सवेरे सवेरे का भोजन दोपहर में दोपहर का भोजन रात में और बचा हुआ समय फिर भी ये नौकरों के लिए है तो बनी बनाई दाल में पानी छोड़ दिया जाता है ये गाड़ी दाल क्यों खाएं गाड़ी दाल तो हम खा सकते नौकर क्यों खाएं ध्यान देकर सुन लो बात तो कड़वी है पर बड़ी अच्छी है यदि इतनी भेद बुद्धि तुम्हारे चित्त में है तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा सारा विराट ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है ये तो अंतिम बात है अपने घर के नौकर में तो भगवान को देखो पहले जब इस प्रकार का व्यवहार नौकरों के प्रति होता है तो बड़े लोग तो चौका में जाते नहीं वो महाराज भगवान के भोग लगने के पहले बड़ों के खाने के पहले रसोई घर में ही खा जाते सब जूठा कर देते हैं ऐसी घटनाएं है होती हैं लालच तो होता ही है खाने को खा लेते हैं, और उनका स्वामी के प्रति सदभाव नहीं रह जाता अब एक बात हम विचार की बता रहे हैं कथनचित कोई ऐसा घर का मालिक मुखिया हो जो नौकरों के भोजन करने के बाद भोजन करता हो तो बताओ उसके घर के नौकर अपने मालिक के प्रति कितना प्रेम करेंगे बोलिए विचार की बात है कि नहीं वो कितना प्रेम करेंगे इतना प्रेम करेंगे कि अपने पिता से बढ़कर आदर अपने मालिक को देंगे वो फिर घर का वातावरण कितना पवित्र हो जाएगा नहीं कहा जा सकता लेकिन महाराज नौकर को तो हे भगवान हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि महाराज जी के पास किसी को सेवा के लिए भेज दो वो थोड़े दिन में बिगड़ जाएगा क्यों उसको पता है डांट फटकार होने नहीं, नहीं कठोरता का व्यवहार होना ही नहीं है धीरे धीरे वो भी मस्त हो जाए अरे भैया मस्त होए तो होए मस्त अच्छी बात है दुनिया में तो दुख पाई रहा है यहां तो सुखी रहे काम बने तो बने बिगड़े तो बिगड़े पर हम अपनी प्रकृति क्यों बिगाड़ें? बिग़सासी होना चाहिए धर्मराज विस्तर का कोई कर्मचारी भूखा नहीं रहता उन्हें पता चल जाता तब वे भोजन करते हैं और उनके भोजन करने के बाद द्रौपदी भोजन करती है यह है गृहस्थ व्यक्ति का धर्म तो वह अतिथि को दे और महाराज अतिथि सेवा कैसे करे महाराज ये श्लोक घरों में लिखाने योग्य है इतना सुंदर श्लोक है युधिष्ठिर कह रहे हैं अतिथि का सत्कार कैसे करें अतिथि का सत्कार कैसे करें चक्ष दनोद्यात बाचम द सुनृता अनुब्रज एक उपास तो स यज्ञ पंच दक्षिण इन यज्ञों में अतिथि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है सबसे पहले अतिथि को अपनी आंख दे दे आंख दे दे का मतलब क्या है अतिथि अवैध तो प्रेम भरी दृष्टि से उसको देखो आओ आओ आओ बैठो बस बहुत दिन बाद आए अरे महाराज अभी तो आए थे पिछले महीना अरे बोले भाई इतना प्रेम तुमसे है कि तुम भले ही पिछले महीने आए पर हमें तो लगता न जाने कितना समय बीत गया आओ आओ बहुत अच्छे आए चक्षुर दद्द्यार, मनो दत्यात मन से हित का चिंतन करे मन से प्रसन्न होवे और फिर मधुर वाणी प्रदान करे मीठा बोले और जब वह बैठे तब बैठ जाए और जब वह जाने लग जाए तो यहीं से नहीं कहता ठीक है अब आप पधारिये कुछ दूर तक चलकर उसके पीछे पीछे जाए और जब वह जब तक वह घर में रहे तो अपना व्यस्त समय में से भी थोड़ा सा समय निकालकर उसके पास बैठे उससे पूछे आप कैसे पधारे ये पांच प्रकार से अतिथि का सत्कार होता है और इस प्रकार से जो अतिथि को संतुष्ट कर लेता है वह भगवान को संतुष्ट कर लेता है देखो गृहस्थ व्यक्ति को अपरचित थके मादे पथिक को तृप्ति पूर्वक भोजन कराने में जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य बड़े से बड़ा यज्ञ करने पर भी प्राप्त नहीं होता है इसलिए गृहस्थ को सबके लिए सबसे बड़ा पुण्य है भूखे प्यासे अतिथि को भरपेट भोजन करा देना ये उसका सबसे बड़ा पुण्य का काम है और अतिथि में भी आप जैसे तपोधन ब्राह्मण हो तो उनको बिना पवाए में कैसे पाऊंगा मुझे राज्य की चिंता नहीं है मुझे धन की चिंता नहीं है मुझे चिंता इस बात की है आज तक बिना ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना सबके भोजन किए मैंने भोजन नहीं किया और आज आप लोगों को अपने आहार की व्यवस्था खुद जुटानी पड़ेगी इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी शौनक ब्राह्मण ने कहा कि महाराज अज्ञानी मनुष्य अपनी भोगेन्द्रीय जननेन्द्रिय और उदर की तृप्ति के लिए चाहे जो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है धन का संग्रह करता है लेकिन जो जितेंद्रिय हैं वे तो कन्दबुल खा करके भी अपना व्यवहार कर लेते हैं उनके मन में संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती है युधिष्ठिर यज्ञ अध्ययन दान तप सत्य क्षमा मन और इंद्रियों का संग्रह संयम लोभ का परित्याग ये धर्म के आठ मार्ग हैं। इनमें से चार जो मार्ग हैं वो निष्काम भाव से गृहस्थ के द्वारा किए जाने वाले हैं और चार जो आगे हैं, उनको भी यदि निष्काम भाव से गृहस्थ करता है तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को यज्ञ अध्ययन दान और तप ये चारों भगवत प्रीत्यर्थ निष्काम भाव से करना चाहिए और सत्य क्षमा मन और इंद्रियों का संयम और लोभ का परित्याग ये आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए ये आठों साधन यदि कोई गृहस्थ करता है तो उसके कल्याण में किसी प्रकार का संदेह नहीं है अष्टांग नै मार्गेण विशुद्धात्मा समाचारित ये अष्टांग मार्ग है इस पर चल करके ग्रहस्थ गृहस्थाश्रम में रहता हुआ ही अपना परम कल्याण कर सकता है आप सब ब्राह्मण समझ गए कि इनको धन का लालच नहीं है पर इतने ब्राह्मणों को भोजन कराने की चिंता है इसका मतलब है महाराज जी मन में सेवा की भावना हो तो युधिष्ठिर जैसी विपत्ति आ जाए तो वहाँ जंगल में व्यवस्था हो जाएगी और भाव नहीं होगा तो चीज सड़ती रहेगी हम खिलाई नहीं पाएंगे सेवा में वस्तु प्रधान नहीं है पदार्थ प्रधान नहीं है सेवा में भाव की प्रधानता है भाव होगा तो पदार्थ अपने आप जुट जाएंगे और भाव नहीं होगा तो पदार्थ रहते हुए भी सड़ जाएंगे जल जाएंगे किसी के काम में नहीं आएंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं महाराज उनके पास कोई चीज आवे जब तक सड़ न जाए तब तक किसी को देते नहीं और कई बार तो इतनी सड़ जाती है कि फिर उसको फेंक देते हैं न अपने काम में आई न दूसरे के काम में फेंक दिया चार केला ही क्यों ना छुपा के रख देंगे जब एकदम बीज बीज आ जाएंगे उसमें से बदबू आने लग जाएगी उठाने लायक भी नहीं रह जाएंगे तब उसको फेंक देंगे उनको बंदर भी नहीं खाएगा उनको कोई पक्षी भी पशु भी नहीं खाएगा ले बच्चा प्रसाद ले जड़ुआ दिया आधा खाया आधे में से कीड़ा ऐसे ऐसे करने लगे वो महाराज इसमें कीड़ा है और बच्चा प्रसाद को देखना नहीं चाहिए पास पा लेना चाहिए ये ठीक नहीं यह दरिद्रता का प्रमाण है भगवान की बड़ी दया है या तो ऐसा कहें कि अपना कुछ ऐसा स्वभाव है चाहे जितनी चीज हमारे पास रख दो जो नजर के सामने रही वो तो बचेगी नहीं वो तो खत्म हो जाएगी जितने जल्दी खत्म होगी उतने जल्दी चित्त में शांति आ जाएगी और जो कथनचित नजर से बच गई वो भले ही बिगड़ जाए लेकिन नजर में जो आ गई वो चीज बच नहीं सकती है जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा देंगे तो महाराज एक साथ ज्यादा ज्यादा दे देते तो, तो बाकी लोग पीछे पीछे में फिर सबको क्या दोगे अब पीछे की चिंता करेंगे तब तक वस्तु ही बिगड़ जाएगी तब क्या करोगे इसलिए हमारे महाराज जी कहते हाजिर में हुजत नहीं गैर की तलाश नहीं जब तक रहो तब तक खूब छानो घोटो और नहीं रहे तो कोई बात नहीं अपने तो बाबा जी हैं क्या करना है बाजार से खरीद के तो लाके किसी को देंगे नहीं होगा तो दे देंगे नहीं होगा तो नहीं देंगे राम राम इसलिए किसी भी वस्तु को जो है अत्यधिक जो संग्रहशील होते हैं वे दुखी रहते हैं इसलिए जितना हो सके वस्तु और पदार्थ का सदुपयोग कर देना चाहिए युधिष्ठिर चिंतित हैं और जब युधिष्ठिर चिंतित हैं तो उनके कुल पुरोहित धौम्य महर्षि से उन्होंने प्रार्थना की परित्यक तुम न शक्मी दान शक्तिश्च नास्ति मे कथमत्र मत्र मया कार्यम सद गुरु ही भगवान ममो गुरुदेव धौम्य महर्षि मैं ब्राह्मणों का कभी परित्याग नहीं कर सकता और ब्राह्मणों को खिलाने की शक्ति हमारी इस समय है नहीं तो भगवान इस स्थिति में मैं अपने गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करूँ महर्षि धौम्य ने कहा आत्मन प्राणायाम करो भगवान प्रजापति ब्रह्मा ने जो परंपरा से सूर्य का स्त्रोत्र का उपदेश किया है उस भगवान सूर्य के स्तोत्र का उपदेश करते हैं क्योंकि भगवान सूर्य ही समस्त अन्नादि के देने वाले हैं सूर्य से ही बादल होते हैं वर्षा होती है वर्षा से अन्न होता है इसलिए संपूर्ण प्राणियों के पालक पोषक संहारक भगवान आदित्य है तस्मा शरण व्रज एवं भानुमयं हिन्नं हिन्नम भूताणम प्राणी अन्नमय है और अन्न भानुमय है सूर्यमय है इसलिए संपूर्ण प्राणियों के पिता के समान भगवान सूर्य हैं सनातन धर्म में सूर्य की उपासना को अत्यंत आवश्यक माना गया है हर हिंदू मात्र को स्नान करके सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए द्विजाति को तो विधिवत यज्ञोपवीतधारी द्विजातियों को तो विधिवत संध्यावंदन में सूर्यार्घ और सूर्योपस्थान करना चाहिए जो द्विजाति से इतर हैं उन स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोगों को भी अमंत्रक सूर्यार्घ देना चाहिए किंतु सूर्य को जल अर्पित अवश्य ही करना चाहिए सूर्य की उपासना आवश्यक है यह प्रत्यक्ष परमात्मा है भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है बड़ा सुंदर स्तोत्र है इसमें भगवान सूर्य के 108 तो नाम हैं अलग अलग नामों की व्याख्या तो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन हमारा विचार है कि इस पवित्र ग्रंथ के पारायण के समय कथा के समय कम से कम इन पवित्र नामों का उच्चारण हम कर लें उच्चारण करने से हमारी वाणी पवित्र होगी और जो पुण्य हमें मिलेगा वही पुण्य सुनने वालों को भी मिलेगा क्योंकि वे भगवान के पवित्राक्ष नामो को सुनेंगे धौम्य उमा भगत स्पष्टा पूषार कस्तविता भी गवस्वान यख कालो मृत्यु प्रभाकर प्रतिव्या खम्बायु सुपरायणम सोमो बृहस्पति शुक्र बुधंगार्क एव चौ इंद्रोवेश्वान्न युक्ता सौरी शनिश्रा ब्रह्मा विष्णु रुद्रस्कंदो वै वर्णो यम वैद्यु जाठरस्ग्ने रेन्धन से दी धर्मध्वजो वेदांगो कृता वेद वेदवाहना कृतम त्रेता द्वापुरमलाश कलाका का मुहूर्त स्वभा यम सार्षण संवत्क्रो विभाव पुरुषास्तात्त योगी व्यक्ता व्यक्त सनातन कालाध्यक्षा प्रजाध्यक्षा विश्वकर्मा तू तमोनुरा वरुण जीमूत जीवनोरू भूता सुरो भूस्पति सर्वोक नमस्कृता सृष्टा संबृतको वन्नी सर्वस्यादोलुपाहु कामत सर्वतोमुखा जयो विशाल वरद सर्वधा निषेधिता मनसुपर्णो भूतादी सीता प्राणधारण दन्नम तरर्धुम के दुर्गा दितेमिन्दाक्षा पिता मता पिता महा स्वर्गद्वार द्वार मोक्षद्वारपम दर्ता प्रशांश्वात्मा सुखा चरा चरा सूक्षात्मा मैत्रेय करुता एकदी की सूर्य नाम शतक चेदम प्रोक्तमेत स्वयं भुवा ये एक, एक नाम है भगवान सूर्य के ब्रह्मा जी ने इनका उपदेश किया है सूर्योदय के समय एकाग्र होकर के इन एक नामों का जो पाठ करता है वह स्त्री पुत्र धन रत्न आदि से युक्त हो जाता है एक और बड़ी विशेष फल लिखी है नित्य सोत्रकार सूर्योदय के समय सूर्य दर्शन करते हुए पाठ करने वाले को अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती है वो पूर्व जन्म में क्या था धैर्य और उत्तम बुद्धि भी उसे प्राप्त हो जाती है स्मरण शक्ति भी उसे प्राप्त हो जाती है ये वन पर्व के अंतर्गत तीसरे अध्याय में श्लोक संख्या सोलह ऐसी लेकर अट्ठाईस तक है ये बड़ा सुन छोटा सा श्लोक स्त्रोत्र इस है इसके पाठ की बड़ी भारी महिमा है जो मानव स्नान करके शुद्ध चित्त होकर भगवान सूर्य के स्तोत्र का कीर्तन करता है वह सद्या बड़े से बड़े संकटों से मुक्त हो जाता है और मन चाहे पदार्थों को प्राप्त कर लेता है कथन निष्काम भाव से करे तो वह संसार चक्र ऐसी छूट मुक्ति का भाजी होता है संसार चक्र ऐसी छूट जाता है भगवान सूर्य का स्तवन तो किया ही और श्री युधिष्ठिर आचमन प्रायम करके यह निश्चय करके बैठ गए जब तक भगवान सूर्य हमें प्रकट प्रकट तो है ही हैं वे हमसे बातचीत कर हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक, तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा ऐसा निश्चय करके युधिष्ठिर बैठ गए युधिष्ठिर का चित्त अत्यंत शुद्ध है इसलिए युधिष्ठिर ने भी भगवान सूर्य का एक सूत्र बोला है युधिष्ठवाच तम भानो जगत से क्षुस्वात्मा तमात्मा सर्वदेही नाम तम योनि सर्वभूता क्रियावताम इत्यादि प्रकार से भगवान सूर्य का सवन किया है भगवान सूर्य प्रकट हो गए पुरो सूर्य नारायण भगवान की सप्तमी को हर महीने की सप्तमी षी को भक्ति पूर्वक जो सूर्य नारायण का पूजन करता है वह अहंकार शून्य हो कर भक्ति भाव से सूर्य की पूजा करता है तम लक्ष्मीर भजते नरम उस मनुष्य को लक्ष्मी स्वीकार कर लेती है अर्थात वह कभी दरिद्र होता नहीं है उसको आधी व्याधि नहीं होती है उसको कोई दुख कष्ट नहीं होता है भगवान सूर्य प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान सूर्य ने एक ताम्र का माथर एक बटलुई जैसी दे दी और कहा कि अहम अन्न प्रदाश्यामी सप्त सात और पांच समय बारह बारह वर्षों तक मैं तुम्हें अन्न प्रदान करूंगा ये बटलोई है इस बटलोई में बना बना बनाया तो गया अन्य पात्र में लेकिन बटलोई में रख करके जब परोसने लग जाएगी द्रौपदी तो हजारों लाखों को भरपेट भोजन करा सकेगी और जब तक स्वयं भोजन नहीं कर लेगी तब तक, तक इस बटलोई का अन्न समाप्त नहीं होगा ये अक्षय पात्र हो जाएगा सूर्य नारायण ने आशीर्वाद दे दिया अब तो भक्ष्य भोज्य लेह और चुष चारों प्रकार के व्यंजन अलग अलग बना लिए जाते और बटलोई में रख रख करके द्रौपदी परोसने लग जाती महाराज देखो ये है न खेती करनी पड़ी न रुपया मांगना पड़ा न व्यापार करना पड़ा इतने ब्राह्मणों को जिमाने की इच्छा है तो जंगल में मंगल हो गया भगवान सूर्य ने पात्र दे दिया अक्षय पात्र अब तो हजारों ब्राह्मणों का जंगल में भोजन होने लग गया और जैसी जय जयकार युधिष्ठ की इंद्रप्रस्थ में हो रही थी उससे भी अधिक जय जयकार जंगल में होने लग गयी किसी को कहते महाराज जी जंगल में मंगल है जंगल में मंगल हो गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की पुण्यात्मा जो होते हैं ना वो कहीं जाकर बैठ जाए लक्ष्मी उनके पीछे पीछे चलती है हमारे चतुर्थ संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय के पूर्वाचार्य चरण श्री स्वामी परशुराम देवाचार्य जी महाराज माबाद श्री स्वामी परशुराम देवाचार्य जी महाराज प्रवचन कर रहे थे ज्ञान वैराग्य का उपदेश कर रहे थे और कह रहे थे कि साधक को भगवत प्राप्ति करने वाले को धन को विष के समान त्याग देना चाहिए भोगों का विष के समान त्याग कर देना चाहिए जैसे हम भी कभी कभी बोलते हैं खूब महात्मा तो बोलते ही हैं, बोलने लग गए एक महात्मा बैठे थे उन्होंने कहा महाराज हम तो वैसे ही अभ्यागत साधु हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं और आप एक स्थान के मठाधीश बन के बैठे हो आचार्य बन के बैठे हो हाथी घोड़ा सब आपके पास हैं, और उपदेश आप वैराग्य का कर रहे हैं तो यदि ऐसा ही है तो आप भी तो साधु है सब छोड़ के चल दो यह सुन करके परशुराम देवाचार्य जी ने यह नहीं कहा अरे तुम कैसे हो जो हमको उपदेश देते हो उन्होंने कहा महाराज क्या करें संग्रह की इच्छा नहीं की गई प्रयत्न भी नहीं किया गया अपने आप भगवान की इच्छा से यह सब इकट्ठा हो गया अब आप जैसे संत ही हमको इससे मुक्त करा सकते हैं या तो भगवान माया से मुक्त कराने या संत? तो आपकी बड़ी कृपा होगी हमको इससे मुक्त करा दें बोले ठीक है तो रात को आचार्य चरण ने अपने महल की खिड़की खोल के रखी क्यों द्वार से तो लोग जाने नहीं देंगे अर्धरात्रि के समय खिड़की खोल के खिलकी खिड़की से कूद कर भाग जायेंगे और उससे कूद करके चले महात्मा भी साथ में था अब भागे महात्मा बोला महाराज कुछ चना चवेना कुछ रख लिया अरे बोले जब रखना ही था तो गई क्यों छोड़ करके हमने कुछ नहीं लिया हमारे शरीर पर जो वसला लंगोटी है बस वही है और हमने कुछ भी स्थान में से नहीं लिया बेचारा रोने लग गया बोले महाराज रात को ब्यारू भी नहीं की चार छ रोटी बांध लेते तो बहुत अच्छा होता चलो कोई बात नहीं बोले भागो भागो भागो नहीं तो स्थान के लोग पकड़ लेंगे फिर जाना पड़ेगा वो महाराज राजस्थान में चलते चलते यहाँ कहीं शायद यही क्षेत्र हो भगवान जाने कौन क्षेत्र पहाड़ था झरना झर जर रहा था आचार्य चरण बोले इससे सुंदर स्थल कोई दूसरा नहीं झरने में स्नान किया बैठकर वहीं वही राधा स्रवेश्वर प्रभु की मानसी सेवा करने लग गए और वो इशारा महात्मा जो भगा के लाया था वो कहता था महाराज आप तो आंख मूंद के बैठ गए हम भूखे मरे जा रहे हैं। अरे बोले जब भूखे ही हो तो स्थान ही क्यों छोड़ा समय से बालभोगय ऐसी राजभोग समय से ब्यारू अब क्यों रो रहे हो भजन करो भगवान की इच्छा होगी यही आ जाएगा नहीं होगी नहीं आएगा पत्ता खा के रह लेना पानी पी के रह लेना हवा पी के रह लेना क्यों परेशान होना भोजन के लिए कह के चुपचाप बैठ गए बिचारे महात्मा को कहा संतोष वो गया मांगने के लिए जंगल में दूर दूर तक कोई गांव नहीं था एक गाँव में गया बड़ी मुश्किल से उसको छटाक भर आटा मिला एक छटाक उसने कहा भाई तुम लोग दया करो हम दो मूर्ति है एक छटाक और दे दो बहुत रोया गिड़गिड़ाया गिर्ण तो एक छटाख और मिल गया दो छटा कांटा मिला गमछा में बांध करके और वहां से चला बिचारा बड़ा दुखी और इधर आचार्य चरण श्री परशुराम देवाचार्य महाराज बैठे थे ध्यान में उस समय राजस्थान का एक बहुत बड़ा व्यापारी था नाम सुना होगा आपने ऐतिहासिक पुरुष था लाखा बंजारा एक लाख बैल लेकर के चलता था एक लाख बैलों पर पूरा बाजार नमक हल्दी से लेकर के हीरा मोती जवाहरात तक कपड़ा लता कोई चीज ऐसी नहीं जो उसके बैलों पर लदी हुई न हो एक लाख बैल चलते थे उसके साथ लाखा बंजारा चला उसने देखा कोई महात्मा भजन कर रहे हैं, अरे ये तो श्री स्वामी परशुराम देवाचार्य जी महाराज हैं, उसने पगड़ी उतारी सात सांग किया कहा हम लोगों का तो जीवन सफल हो गया आचार्य का जंगल में दर्शन हो गया अब हर बैल से उठा उठा कर थोड़ा थोड़ा सामान बोले ढेर करो महाराज के सामने व्यापार करने तो जा रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा गुरुजी के भेंट तो कर दो महाराज अम्बार लग गया आचार्य ने नेत्र खोले सत्संग होने लग गया कीर्तन होने लग गया और तमाम हलवाई भी संग में थे खूब महाराज चकाचक कड़ाही चढ़ कड़ गई लोहा से लोहा बजने लग गया मालपुआ ई चढ़ गई मालकुआ उतरने लग गए और वहां मरा हजारों लोग लाखों एक लाख बैल इतने लोग सब सबू इकट्ठे हो गए कीर्तन हो रहा था तब तब बेचारा महात्मा दो छटाक आटा लेकर के आया उसने तमाशा देखा तो वो आवाक रह गई भगवान ये क्या समस्या है बोले महाराज हमारा भाग्य इतना ही है भजन इतना ही है कि हमें एक चटाख मिला हो आपका नाम लेने से एक छटाख और मिल गया पर आप जैसे महापुरुष चाहते कुछ नहीं है भीतर से पर ये जो कुछ हो रहा है ये आपकी इच्छा नहीं है ये भगवान की इच्छा है तो युधिष्ठिर को जंगल में जो समृद्धि प्राप्त हुई वो युधिष्ठिर के लिए भगवान की इच्छा भगवान की इच्छा से वह जो है सब कुछ वहां प्राप्त हो गया भुप्त वत् चु भोज ता अनुजानी शेषम विघत संयंतु पश्चात भूंगते युधिष्ठिरा कहते ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव के भोजन कर लेने पर युधिष्ठिर सबसे पीछे जब देखते अब कोई बाकी नहीं है तब युधिष्ठिर भोजन करते और इसके बाद महाराज द्रौपदी युधिष्ठिर के भोजन कर लेने के बाद उनकी पटतल में जो कुछ बचा हुआ होता उसे द्रौपदी ग्रहण करती इस प्रकार से धर्म पूर्वक कार्य करने लगे इधर एक दिन की बात है धृतराष्ट्र बड़े व्याकुल हो रहे हैं उन्होंने बिदुरु जी को बुलाया और बिद्र जी को बुला करके कहा कि विदुर तुम तुम्हारी बुद्धि शुक्राचार्य के समान शुद्ध है धर्म के सूक्ष्म रहस्य को तुम जानते हो कौरव भी तुम्हारा सम्मान करते हैं और पांडव भी तुम्हारा सम्मान करते हैं इसलिए हमारी बड़ी प्रबल इच्छा है तुम हमारे कल्याण की कोई उत्तम बात बताओ कहीं ऐसा न हो कि पांडव रूपा रूपी प्रचंड पवन हमारे वंश वृक्ष को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक दे अब कोई महात्मा से कहेगा कि हित की बात बताओ तो, तो हित की ही बताएगा बहुत लंबा अध्याय है इसका सार यही है बिदुर जी ने कहा कि महाराज अभी कुछ बिगड़ा नहीं है किसी दूत को भेज दीजिए नहीं तो मुझे आज्ञा दीजिए पांडवों को अभी भी लौटा लो, लोधि को राजा बना दो और अपने पुत्र दुर्योधन से कह दो कि अनुकूलता पूर्वक रह सको तो रहो नहीं तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ और फिर भी न माने तो आप आज्ञा देकर भीमसेन और अर्जुन के द्वारा उसे उस पर अनुशासन कराओ उस पर नियंत्रण कराओ तभी आपका कुल बचेगा दुस्शासनो या चतु भीम सेनम सभा मध्य द्रुपयात्मजान चौधिष्ठिरं तम परिशांत स्व राज्य चैनम दुस्शासन भरी सभा में द्रोपदी के चरणों में मस्तक रख करके क्षमा मांग ले मैं आपका देवर हूं कुछ किया तो उसे क्षमा कर दो और दुर्योधन युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करके क्षमा मांग ले और आप युधिष्ठिर को धर्म धर्मपूर्वक राजगद्दी पर विराजमान कर दें तो सब कृत कृत्य हो जाएंगे सब बच जायेंगे इतना सुनते ही धृतराष्ट्र क्रोध में धड़क उठा और धृतराष्ट्र बोले बोले कि अरे हम तो तुम्हें अपना हितैषी समझते थे लेकिन आज पता चला कि तुम तो हमारे पुत्र के शत्रुओं के हितैषी हो हमारे हितैषी नहीं हो तुमने पांडवों के लिए तो बड़ी बढ़िया बात कह दी उन्हें राजा बना दो उनसे क्षमा मांग लो और हम अपने पुत्रों को चूल्हे बाड़ में झोंक दें क्या करें अपने पुत्रों का विदुर अब हमें समझ में आ गया कि की सम्म विदुर ब्रवीसी मानमच तेहमति धारयामि यथे चकम गा तिष्ठ वात सुशान्त महनाप्य सती स्त्री जाती जैसे कुलता स्त्री को चाहे जितनी सुना दी जाए वह स्वामी का त्याग ही कर देती है अब तुम्हारी स्वामी भक्ति का पता चल गया तुम हमारे प्रति भक्त नहीं हो हमारे पुत्रों की भलाई नहीं चाहते हो तुम तो पांडवों की भलाई चाहते हो इसलिए अब मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ अब तुम यहाँ रहो चाहे यहाँ से जाओ अब तुम्हें हमारे मंत्रिमंडल में रहने की आवश्यकता नहीं तुम चले जाओ यहाँ से रहे न नीचे मते चतुराई पहले दुर्योधन ने कहा है निकल जाओ अब युद्ध कह रहा निकल जाओ दुर्योधन के कहने से महाभारत के अनुसार भागवत में तो विदुर जी निकल गए लेकिन महाभारत में नहीं निकले आप लोग कहेंगे अलग अलग अंतर कैसे आ गए कल्प भेद से महाभारत में जो कथा है श्वेत वारा कल्प की कथा है और भागवत जी में जो महाभारत महा के प्रसंग है वो सारस्वत कल्प की कथा है इसलिए भागवत के महाभारत के प्रसंगों में और महाभारत के प्रसंगों में पर्याप्त अंतर है ऐसा घूमना चाहिए विदुर जी को आज बहुत पीड़ा हुई दुर्योधन तो अज्ञानी अविवेकी, मूर्ख उसने कुछ कहा उसका उतना कष्ट नहीं हुआ लेकिन आज धतराष्ट्र को मैं अपने पिता के समान मानता हूं बड़ा मानता हूं अत्यंत आदर देता हूँ आज वह धृतराष्ट्र हमसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ अब तुम तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ और तुम पांडवों के पक्षपाती हो तो पांडवों के पास चले जाओ अब तुम्हें तुम्हारी हमारे पास रहने की आवश्यकता नहीं है बिदुर जी दुखी हो गए और उस समय पांडव तीसरे दिन चल कर हस्तनापुर से पांडव पैदल चलकर के काम में आ गए थे काम जानते हो ब्रज में काम है न उसी को महाभारत में काम्यक बन कहा गया काम्यक बन काम्यक बन में पांडव आ गए ब्रज में आ गए इस प्रकार से इसी कामबन के ही क्षेत्र में ठाकुर जी की विशाल गौशाला है श्री ब्रज कामद सुरभि बन जड़खोर गोधाम जिसमें करीब पैतीस सौ ऐसी ऊपर गोवंश है भगवान की कृपा से सब कसाईयों से छुड़ाया हुआ गोवंश है और बड़े प्रसन्नता पूर्वक सुख पूर्वक गो माताए वहाँ निवास कर रही है। आप हैं। आप लोग कभी वहाँ पधारे तो अवश्य उस स्थल का दर्शन अवश्य करें गौ माता की जय काम में पांडव रुके हुए थे बिदुर जी वहाँ पधारे हैं बिद्र जी को सहसा आया हुआ देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ युष्ठ को केदुर जी कैसे आ गए वे भीमसेन अर्जुन से बोले ये महात्मा विदुर हमारे चाचा हैं बड़े भोले भाले हैं पहले भी जुआ खेलने के बुलावा देने के लिए इन्हीं को दूत बनाकर भेजा था लगता हमारे ताऊ जी ने फिर इन्हीं को भेजा है अब अब पता नहीं कौन सा जुआ खेलना चाहते है एक बार तो जुआ हो ही गया है तब तक चर्चा कर ही रहे थे तब तक बिदुर जी आ गए उठ करके विदुर जी को प्रणाम किया विदुर जी ने सबको आशीर्वाद दिया विदुर जी आसन पर विराजमान हो गए और कुशल क्षेम पूछी जब युधिष्ठिर ने तब विदुर जी ने दुखी मन से कहा न से यते जात शत्रो स्त्री श्रोत्रिय ग्रहे प्रदुष्टा ध्रुव न रोचे भरतर सबसे पति कुमी इव षष्टि वर्ष हे अजातशत्रु युष्ठि जैसे कृषि श्रोत्री वेदज्ञ ब्राह्मण की स्त्री कुल्टा हो जाए दुष्टा हो जाए तो वह मार्ग पर नहीं ला जा सकती ऐसे ही अब युद्ध अब धतराष्ट्र का सन्मार्ग पर लाना असंभव जैसा है जैसे कुमारी कन्या को बहुत तो ध्यान से सुने जैसे कुमारी कन्या को कन्या का विवाह किसी साठ बरस के बूढ़े के साथ कर दिया जाए तो कन्या को अच्छा लगा वो 60 वर्ष का बूढ़वा अच्छा नहीं लगेगा कहेंगी तो उसने हमारे मैया बाप ने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया जैसे कन्या 60 वर्ष के वृद्ध को पति रूप में नहीं प्राप्त करना चाहती है ऐसे ही महाराज जैसे कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा प्रिय नहीं होता लगता हमारी बातें भी धृतराष्ट्र को प्रिय नहीं रह गई है जैसे मरने वाले को दवाई अच्छी नहीं लगती ऐसी मेरी बातें धृतराष्ट्र को अच्छी नहीं हुई हैं, लग रही हैं और स्वयं धरत ने कहा है ततः क्रुद्धो धरत यस्मिन श्रद्धा भारत तत्र या नाह मय स्व सहायम मही माल धृतराष्ट्र ने नाराज होकर के कहा है कि तुम्हारी जहाँ श्रद्धा है वहीं चले जाओ अब इस राज्य और नगर के पालन के लिए मैं तुम्हारा सहयोग नहीं चाहता तुम चले जाओ यहां से एक इस भयंकर दुर्व्यवहार के बाद भी मेरे चित्त में धरतराष्ट्र के प्रति क्रोध नहीं इसको कहते हैं महात्मा इसको कहते हैं संत विद्रु जी कह रहे हैं क्लेश तीव्रैर् युज्य मन सपत्न क्षमा कुर मुकासते यधयन शोक मिवाग् निवात्मान सबई भूमते पृथ्वी में जो शत्रुओं के द्वारा दूसरा पीड़ा दिए जाने पर भी क्षमा कर देता है और अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करता है जिस प्रकार से थोड़ी सी भी आग को लोग घास फूस के द्वारा प्रज्वलित करके बढ़ा लेते हैं वैसे ही जो अपने मन को वस में रखकर शक्ति और सहायकों को बढ़ाता है वह सारी पृथ्वी का उपभोग करता है है? मैंने तो उन्हें क्षमा कर दिया है युधष्वर ने कहा हे चाचाजी, आपका आदर है आपके जैसा धर्मनिष्ठ जितेंद्रीय सदाचारी धर्म की सूक्ष्म गति को समझने वाला महापुरुष का संरक्षण और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो इससे अधिक सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है आपकी कृपा से ही हमने पहले भी दुखों से छुटकारा पाया था आपकी कृपा से ही दुखों से छुटकारा मिलेगा आपकी बड़ी कृपा है किंतु भीष्मजी निर्लिप्त हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं उनकी के है उनकी केवल एक ही प्रतिज्ञा है मैंने अपनी माँ को वचन दिया पिता को वचन दिया इस सिंहासन की ओर कोई टेढ़ी नजर करके देखेगा तुम्हें तो अपना सर्वस्व ने छबर कर दूंगा बस विपत्ति आए तो हमको पुकार लेना बाकी हम राम राम करेंगे भजन करेंगे हमें तुम लोगों से लेना देना नहीं द्रोणाचार्य अपने काम में लगे हैं कृपाचार्य कुलगुरु हैं धृतराष्ट्र अंधे हैं शकुनी दुस्ता और दुर्योधन और कर्ण यही चांडाल चौकड़ी उनके कानों से लगी रहती है उनकी बुद्धि को बिगाड़ती रहती है केवल एक ही एकमात्र आप ही तो ऐसे हैं जो उनको सही बात बताने वाले हैं बताते बताते कभी न कभी उनके ध्यान में अच्छी बात आ गई तो महाविनाश सुख जाएगा इसलिए चाचा आप भले ही विराजो हमारा सौभाग्य लेकिन हम तो चाहते हैं कि उन लोगों का भी हित हो इसके लिए आप वहाँ बिराज ये है युधिष्ठिर की अजात शत्रुता पर बिदरु जी ने कहा बिल्कुल नहीं अब तो उन्होंने ही कह दिया चले जाओ हमें तुम्हारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती इस तरह से चिपकना भी अच्छा नहीं है ये उत्तम नहीं है बोले ठीक है तब आप बिराजो पर बुलावा आवे तो आप जरूर चले जाना फिर मना मत करना मिदुर जी बोले ठीक है बुलाने आएंगे तो देखा जाएगा अब इधर धृतराष्ट्र रो पड़े कहने को कह तो दिया उन्होंने लेकिन वे विचार करने लगे संजय को बुलाया और संजय से कहा भ्राता मम सुरहित साक्षात धर्म तस्य स्मृत्याद्य इमृत्याद्य सुबृशम हृदय बीरियमें संजय साक्षात धर्म विग्रह है मेरे भाई विदुर और आज मैंने उनका तिरस्कार किया है वे हमें छोड़कर चले गए हैं हमारी छाती फट रही है मैं जीवित नहीं रह सकता बिना विदुर के क्योंकि विदुर में भी मेरी आसक्ति है इसलिए संजय मेरे रस को लेकर के जाओ और विदुर जी को खोज के लाओ हमें विश्वास है विदुर जहां पांडव हैं वहीं मिलेंगे आप विदुर जी को लेकर के आओ अभी महाराज जी थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना कि आसक्ति जो शरीर संसार में है वो बंधन का कारण है अब किसी सत्पुरुष में हो जाए तो मोक्ष का कारण बन जाती है अब देखो आपने दुष्ट पुत्रों में भी आ सकती है आप बिद्रु जी में भी भाई के नाते आ सकती है पर दुष्ट पुत्रों की आसक्ति का दुष्परिणाम धरतराष्ट्र को भोगना पड़ा और बिद्रु जी के प्रति जो आसक्ति है उसका शुभ परिणाम ये हुआ कि महाभारत युद्ध के बाद भी बिदुरु जी आए और धरतराष्ट्र को उपदेश देकर बन को ले गए और ऐसे मोहग्रस्त धरतराष्ट्र का भी परम कल्याण विदुर जी की कृपा से हो गया उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई इसलिए भैया संत से संबंध जोड़ लो चाहे वह महात्मा भाई के रूप में हो पुत्र के रूप में हो अरे नारायण नौकर के रूप में भी समझ में आ जाए ये विशुद्ध भक्त है उसके प्रति आसक्ति जोड़ लो बस काम बन जाएगा बोलो भक्तवत् भगवान की संजय गए और बिदुर जी को कहा कि महाराज ने आपको याद किया वे कहते मैं तब तक अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक हमारे भैया विदुर नहीं आ जाएंगे बिदुर जी बोले चलो कोई बात नहीं बड़े भाई हैं तुम पितु सर ऐसी भले भी मोई महारा जो कुछ करें बड़े हैं महात्मा अपने मन में अपमान सम्मान की भावना को गांठ बांध के नहीं रखते है इससे वे ऊपर उठे हुए होते है दुर जी आए बिदुर जी ने धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम किया और उस समय ध्रतराष्ट्र ने बिदुर जी को छाती से लगा करके के मत्तक है और बोले क्षम्यता चो बातो सिमया निदुर मुझे क्षमा कर दो मैंने तुम्हें बहुत कठोर वाणी का प्रयोग किया है विदुर जी बोले कि भैया जी आप ऐसा न कहें आप मेरे बड़े भाई है बड़े लोग छोटों से क्षमा कर दो ऐसा कहें तो छोटों को अपराध लगता है इसलिए ऐसे शब्द का उच्चारण आप न करें हमारे मन में कोई पीड़ा नहीं है मेरा मन इस समय शांत और शुद्ध है अब दुर्योधन दुस्शासन शकुनि और करण इस चौकड़ी की मंत्रणा भाई और उस मंत्रणा में यह निर्णय किया गया कर्ण ने विचार दिया कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है अभी पांडवों का कोई सहयोगी नहीं है 12 साल में उनके बहुत से मित्र हो जाएंगे बहुत बड़ी शक्ति जुटा लेंगे फिर वे अजय हो जाएंगे इसलिए अभी चलकर वन में असहाय अवस्था में पड़े हुए पांडवों को हम लोगों को मार डालना चाहिए यह सलाहदी कर्ण है और सब वाह वाह करने लगे वाह वाह मित्र हो तो तुम्हारे जैसा हो कितनी सुंदर सलाह दी है चलो अभी चलो और ये चारों के चार दुशासन दुर्योधन कर्ण और शकुनी रथों पर बैठकर के कवच धारण करके चल पड़े जैसे हस्तनापुर नगर के बाहर आए भगवान व्यास प्रकट हो गए भगवान व्यास ने कहा दुर्योधन लौट जाओ तुम अपना विनाश क्यों चाहते हो पांडव तुम्हारे द्वारा नहीं मारे जा सकते लौट जाओ नहीं तो इसका भयंकर दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा व्यास जी ने ललकारा तब ये भीतर घुसते क्योंकि तो सब जानते व्यास जी व्यासी धृतराष्ट्र के पास आए और व्यासी ने आज धृतराष्ट्र को भी फटकारा और कहा कि यथा ही विद्रह प्राजो यथा यथा वयम तथा कृपस्य द्रोणस्थ तथा सादरों भगवान जैसे विदुर जी ज्ञानी हैं, भीष्म जी ज्ञानी हैं, कृपाचार्य द्रोणाचार्य ज्ञानी हैं, मेरी भी ज्ञानियों में गणना है तुमको भी लोग बड़ा विद्वान समझते हैं तुम इस प्रकार का व्यवहार मत करो कि तुम्हारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार क्षत्रियों के सृष्टि के विनाश का कारण बन जाए धरतराष्ट्र ने कहा महाराज आप जो बात कह रहे हैं हमें बड़ी अच्छी लग रही है यही तो विशेषता है धरतराष्ट्र की बात उसे सबके अच्छी लगती पर मानता किसी की नहीं यही दशा समाज की है अच्छे अच्छे उपदेश लोगों को बहुत प्रिय लगते हैं पर मानते कितने अंतों में भैया बढ़िया बढ़िया महात्माओं का दर्शन करो और उनके प्रवचन सुनो पर यदि उनकी बात न मानी गई, तो जो दशा जो दशा धर्तराष्ट्र की हुई वही दशा हमारी तुम्हारी होने वाली है इसलिए जो कुछ महत्पुरुषों से सुनो उसको आत्मसात करने का प्रयास करो कहते यही बात है ध्रुतराज हमको बहुत अच्छी लगी आपकी बात पर मानते क्यों नहीं हो मानता नहीं है बोले जो ब्यास जी जो आप कह रहे हैं वही द्रोणाचार्य कह रहे हैं वही कृपाचार्य कह रहे हैं वही पितामह भीष्म कह रहे हैं सब एक ही बात कह रहे हैं आपकी बात हमें बड़ी प्रिय लग रही है लेकिन पता नहीं क्या बात है परित्यक् तुम न शक्नो मी दुर्योधन पुत्र स्नेह न भगवन जानन मैं ये जानता हूँ कि दुर्योधन बड़ा दुष्ट है जड़ है मूर्ख है लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन का त्याग नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति भारी ममता है मैं पुत्र स्नेह के कारण उसका त्याग नहीं कर सकता व्यास जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है पुत्र के प्रति प्रेम सबका होता है संसार में कौन ऐसा है जिसे अपना बेटा अच्छा न लगे कहते हैं किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से कहा कि तुम जा रहे हो रास्ते में एक विद्यालय मिलेगा हमारा लड़का वहाँ पढ़ता है ये भोजन का टिफिन उसको दे देना उसने कहा महाराज जाएंगे तो सही हम उस विद्यालय हो करके पर हम तो तुम्हारे लड़के को पहचानते नहीं है अरे बोले हमारे लड़के को नहीं पहचानते स्कूल में विद्यालय में जो सबसे सुंदर हो समझ लेना वही मेरा लड़का है वो व्यक्ति गया उसका लड़का भी स्कूल में पढ़ता था काला कलूटा था एक आंख वाला था वो अपने लड़के को टिफिन देके चला समय तो आने पर उसने पूछा कहो भोजन मिला अरे भोजन क्या मिला टिफिन हमारा हम तो मांगती रह गए और वो तो ऐसे ऐसा लड़का सबसे बदसूरत उसी को दे दिया उस व्यक्ति को बुलाकर उसने पूछा की अरे भाई तुम हमने टिफिन दिया था हमारे लड़के के लिए और तुमने हमारे लड़के को न देके अपने ही लड़के को दे दिया ऐसा क्यों किया उसने कहा की आपने ही कहा था विद्यालय में जो लड़का सबसे सुंदर हो उसको दे देना आपकी नजर में आपका लड़का सुंदर है हमारी नजर में हमारा लड़का सुंदर भरी काला कलूटा हो एक आंख वाला हो तो क्या है हमारी नजर में वही सुंदर है तो अपना सबको अच्छा लगता है ये तो ठीक है लेकिन एक बात है एक कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं किस कथा को सुन लो बोलो व्यासी महाराज की जय त्रिविष्टपगता राजन शुर प्रारूद किला माता पुराता तामिन्द्रो क एक समय की बात है संपूर्ण गायों की उत्पत्ति जिस सुरभी गऊ हुई है वो सुरभी गऊ माता बहुत व्याकुल होकर के फूट फूट कर रोने लगी सुरभि को रुदन करते हुए देखकर इंद्र को बड़ी दया आई और इंद्र ने सुरभि माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा हे माता आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने का कारण क्या है देवलोक वासियों की तो कुशल है धरती के मनुष्यों की भी कुशल है गोवंश की भी कुशल है उस समय गोवध जैसा भयंकर पाप नहीं हो रहा था इसलिए इंद्र ने कहा गोवंश भी सुखी है उसकी भी कुशल है फिर तुम्हारे रोने का कारण क्या है तब सुरभि माता ने कहा देवराज देखो वह किसान मेरे पुत्र जो बैल हैं उनके ऊपर भारी बोझा लाद कर ले जा रहा है इसमें से एक बैल तो मजबूत है दूसरा बड़ा कमजोर है उसकी हड्डियाँ दिखाई पड़ रही हैं, उसकी नस नारियाँ दिखाई पड़ रही हैं, वह बैल ठीक से चल नहीं पा रहा है तो उसको चाबुक से प्रहार कर रहा है डंडे से पीट रहा है अपने पुत्र की पीड़ा को देख करके मैं अत्यंत दुखी हो रही हूँ पशनम कर दुर्बल मम पुत्र कम प्रतोदेना लांगले न च पीड़ितम बेचारा हल से पीड़ित हो रहा है और चावुक की मार खा रहा है इसलिए मैं अत्यंत दुखी हो रही हूं ध्यान दें यहां विराजमान लोग पूर्वक सुने और जो दूर दूर तक देख रहे हैं सुन रहे हैं वे लोग भी इस बात को विशेष ध्यान पूर्वक सुने आदिगौ सुरभि माता अपने एक बछड़े को वृषभ को पीड़ा पाते देखकर इतना रो रही है तो अब विचार करने की बात है हजारों की संख्या में नरगोवंश मौत के घाट उतारा जा रहा है उनका वध किया जा रहा है और नरगोवंश नहीं गोवंश की हत्या की जा रही है गोवध किया जा रहा है कोई 50 साठ हजार कहता है कोई 70000 कहता है आज तक सही सही बात कोई बता ही नहीं पाता हजारों की संख्या में खाने, आज विचार करने की बात है एक बैल के ऊपर किसान के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को देखकर कर माता इतनी दुखी होती है फूट फूट कर रोती है तो आज गोवध देखकर के सूर्य माता कितना रो रही होंगी और उस सुरभि का रुदन ही आज सारे विश्व को अशांत बनाए हुए हैं ये भयंकर विपत्तियों का कारण है गोवंश का दुखी होना आज संपूर्ण विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है यह गोवंश की हत्या का दुष्परिणाम है ये गोवंश की उपेक्षा का दुष्परिणाम है भैया कृषक लोग भी हमारी प्रार्थना स्वीकार करें बैलों से खेती अवश्य करें गाड़ी में हल में बैल का प्रयोग करें कोई निषेध नहीं है लेकिन उस पर अत्याचार कभी न करें भूखे प्यासे से बैल को सताए नहीं इससे सुर भी रुदन करेगी और जब सुर भी रुदन करेगी उसका दुष्परिणाम तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को भोगना पड़ेगा बूढ़े बैल को भी कभी बेचे नहीं पिता के समान उसका आदर करें उसको अपने खेत खलिहान में रखें भले ही वह तुम्हारा किसी काम का नहीं है पर उसके गोबर और गोमूत्र का उचित उपयोग करके अपनी धरती में जो विष व्याप्त तो हो गया है उसको गोबर गोमूत्र के प्रयोग से उस का समन करें इक्का बैल बिल्कुल न जोते इक्का बैल जोतना बहुत पाप पूर्ण कहा गया है बैल को गाय को मारने में उसके शरीर के जितने रोएं झड़ जाते हैं उतनी हजार वर्ष तक रौरव नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है इसलिए गोवंश पर अत्याचार न करो गाय पर वृषभ पर अत्याचार न करो इनकी पूजा करो एक भी गाय को यदि आपने पीड़ा पहुंचाई तो उसकी पीड़ा आधी गौ सुर गाय होगी व्यासी कहते हैं उस समय इंद्र ने कहा कि हे माता तुम्हारे पुत्र तो धरती पर बहुत हैं, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में तुम्हारे पुत्र हैं, सारी धरती गोवंश से भरी हुई है पर एक बैल को पीड़ा देखकर तुम्हें इतना दुख क्यों है गौ माता ने कहा हे देवराज इंद्र असंख्य लाखों करोड़ों मेरे पुत्र हैं, लेकिन जो सबसे गरीब है जो सबसे दीनहीन है उसके ऊपर दया ज्यादा आती है इसलिए मुझे अपने गरीब दुर्बल बैल के ऊपर ज्यादा कृपा करुणा का उदय हो रहा है तो देखो तब से देवराज इंद्र ने यह निश्चय कर लिया कि दीन से तुषक ततः सतह चक्र या कृपा दिन दुखी पर दिन दुखी पुत्र पर ज्यादा दया उमड़ती है तब से इंद्र ने यह समझ लिया कि की जीवित नाप कौरविक मातम प्राणों से भी अधिक संतान प्रिय होती है सुरी गाय के भाव को जानकर देवराज इंद्र ने यह समझा और देवराज इंद्र रुष्ट हो गए उन देवराज इंद्र ने इतनी वर्षा की इतनी वर्षा की अतिवृष्टि की कि वो किसान खेत जोत रहा था उस पूरे क्षेत्र की खेती अतिवृष्टि के कारण चौपट हो गई बीज तो वो खेत में डाल चुके थे और सारी खेती ही चौपट हो गई महाराज जी इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि गोवंश पर किया गया अत्याचार ही अतिवृष्टि का कारण है और अनावृष्टि का कारण है कई बार इतनी वर्षा होती कि महाराज तबाही मच जाती वर्षा से कई बार लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं इसका मतलब है स्पष्ट महाभारत में लिखा है जब जब गोवंश पर अत्याचार होता है तब तक देवराज इंद्र वर्षा के विभाग में गड़बड़ी कर देते हैं इंद्र जब भी बरसता है गो माता के लिए बरसता है और किसान भी कहता है हे परमात्मा गाय के नाम से बरस जाओ और जब बरस जाता है तो वही किसान गाय को डंडा लेकर खदेड़ता है खेत में घुसने पर उजाड़ करने पर वही किसान कसाईयों के ट्रक मंगाकर गायों को चढ़ाता है गांव गांव में ये घटनाएं हो रही हैं। कहते महाराज हमारे खेत उजाड़ रही हम क्या करें और ट्रकों में चढ़ा रहे हैं गायों को क्या करें महाराज बड़ी पीड़ा होती है पहले महात्माओं में ये बात कही जाती थी कि किसानों का अन्न बहुत पवित्र है पर आज हम एक प्रश्न कर रहे हैं भले ही कोई गरीब किसान है लेकिन जिसने गाय कसाई को बेची है या जानबूझकर अपने खेती के नुकसान को बचाने के लिए ट्रक में गायों का लदान कराया है या उसका समर्थन किया है आप विचार कीजिए वह कृषक गो हत्यारा है कि नहीं गोवध का भागी है कि नहीं है तो अब उसका अन्न जल ग्रहण करना क्या योग्य है क्या क्या उसका अन्न जल ग्रहण करना चाहिए आज स्थिति यह है कि किसके घर का पानी पिया जाए यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया इसलिए हमारी प्रार्थना है गांव देहात के कृषक लोग भी खूब सुन रहे हैं यहाँ भी सुन रहे हैं बाहर भी सुन रहे हैं हमारी प्रार्थना है चाहे जैसी गरीबी झेल लेना लेकिन भूल करके भी गोवंश को कसाई के हाथ में नहीं देना सबसे उत्तम बात है आपके खेत खलिहान में ही गाय का शरीर शांत तो हो आप ऐसा न कर सकें। तो हर क्षेत्रों में संतों के द्वारा बड़ी बड़ी गौशालाएं स्थापित हैं उन गौशालाओं में आप गोवंश को दे दीजिए लेकिन अनधिकृत हाथों में गाय को मत दीजिए यह हमारी प्रार्थना है सबसे उत्तम बात तो यह है कि आप अपने पास ही रखिए बोलो गौ माता की भगवान कृपा करें शासकों में सद्बुद्धि आवे और इस देश की धरती से गोवध का कलंक शीघ्रातिशीघ्र नष्ट हो जाए गोवंश सुखी हो जाए गोवंश की रक्षा हो जाए ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जैसी बोले अब हम तो जा रहे हैं देखो तुम्हारे सौ पुत्र हैं पर पांडु के केवल पांच पुत्र हैं भोले भाले हैं तुम्हारे लड़के चतुर चालाक हैं तो जैसे दीनों पर अपने दीन पुत्र पर सुरी कृपा कर रही थी ऐसे ही पांडव दीन दीनहीन हैं, उन पर तुम्हें कृपा करनी चाहिए कहकर के ब्यासी चले गए और जाते जाते उन्होंने कहा मैत्रेय महर्षि आएंगे, वे जो कुछ कहेंगे उसको सुन लेना नहीं तो वे श्राप दे देंगे बोले तो महाराज बिल्कुल सुन लेंगे अब तो महर्षि मैत्रेय आए और धरतराष्ट्र बहुत चतुर है उन्होंने अर्घ फादी लेकर मैत्री जी की अगवानी की उनको सुंदर आसन पर बिठाया दुर्योधन को भी बुला लिया और मैत्री जी प्रेम ऐसी निवासिन समाज महात्मा दृष्टम मुनिगणा प्रभो। अब तो महाराज उन्होंने समझाया है और समझा करके कहा कि देखो महाराज पांडव बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े बलवान हैं। अजय बलवान जरासंध का वध भीमसेन ने किया है जो भीमसेन जरासंध का वध कर सकते हैं जो भीमसेन बकासुर का वध कर सकते हैं जो भीमसेन भयंकर पराक्रमिक किरवीर नाम के राक्षस का वध कर सकते हैं वो भीमसेन तुम्हारे सौपुत्रों को नहीं मार सकते हैं क्या अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है पांडवों को बुला लो वे क्षमा कर देंगे ये महाविनाश रुक जाएगा वो तो बेचारे समझा रहे थे और दुष्ट तो दुष्ट ही होता है वो ठीक से न सुन रहा था न देख रहा था कुटिलतापूर्वक हंसते हुए दुर्योधन ने अपने कपड़े को हटाया और अपनी जंघा को ऐसे ठूकने लग गया मानव कुटिलता पूर्वक यह कहना चाहता था कि भीमसेन की भुजाओं की बात तो आप कह रहे हैं मेरी जंगा तो देखो इतना देखते ही मैत्री महर्षि क्रोध में तिलबिला उठे आचमन किया उन्होंने और जल का स्पर्श करके कहा अरे दुष्ठ दुर्योधन तू अपने भाइयों के सहित से भीमसेन के द्वारा युद्ध में मारा जाएगा और जो तू जंगा मुझे खोल कर दिखा रहा है इस जंगा पर भीम की प्रचंड गदा का प्रहार होगा जिससे तेरी जंगा विलिन्न हो जाएगी अब तो सबके रोंगटे खड़े हो गए दुर्योधन भी थर थर गया, और धरतराष्ट्र चरणों में गिर गए उनका मुंह सूख गया बोले महाराज क्षमा कर दो ये तो क्षमा मांगेगा नहीं मर जाएगा कट जाएगा क्षमा नहीं मांगेगा अपने बेटे के बदले हम क्षमा मांगते महाराज क्षमा कर दो मैत्री जी बोले क्षमा तो हम नहीं करेंगे क्षमा तब करेंगे जब युधिष्ठ को बुला लो और ये क्षमा मांग ले उनका राज्य उनको दे दो तो तो ये हमारा साप नहीं लगेगा और यदि हमारी बात नहीं मानेगी तो इस साप का दुष्परिणाम तुम्हारे पुत्रों को अवश्य भोगना पड़ेगा ध्रतराष्ट्र ने सोचा महात्मा है थोड़ी बहुत बातचीत में इनको बहका दिया जाए तो ठीक है बोले महाराज आप बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे किरमीर बध की तो महाबलशाली असुरर का वध कैसे भीमसेन ने किया इस चरित्र को हम सुनना चाहते हैं मैत्री जी तो नाराज थे बोले तुम्हारे जैसे आलतू फालतू लोगों के लिए हमारा प्रवचन नहीं है जिससे सुनना हो उससे सुन लेना अपने लड़कों की सुनो हमारी सुनने की तुम्हें जरूरत नहीं है कह के चले गए अब बिदुर आए तब विदुरजी ने किरमीर वध का प्रसंग सुनाया एक समय की बात है पांडव जब जा रहे थे काम्यक बन की ओर उसी समय एक भयंकर राक्षस दिखाई पड़ा उसका नाम था किरमीर से उसने कहा मैं एक चक्रानगरी का राजा बकासुर जिसका भीमसेन ने वध किया है उसी बकासुर का भाई किरमीर हूँ और सारी धरती पर इसलिए घूम रहा हूँ कहाँ है वह भीमसेन? मेरे भाई का हत्यारा मैं उसको मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता हूँ युधिष्ठिर ने कहा मैं पांडू का ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर हूँ ये महाबाहु, महाबली भीमसेन है ये गांडीवधारी अर्जुन है और ये मेरे भाई नकुल सहदेव है ये मेरी पत्नी द्रौपदी है अब तो सुनते हुए ठहाका लगाकर हंसा और बोला अच्छा आज तो विधाता ने बड़ी कृपा की है मेरा शत्रु मेरे सामने बिना खोजे आ गया अभी इसका वध करता हूँ इसका रक्त रक्त खून पीऊंगा और इसी के गरम गरम रक्त से अपने भाई का तर्पण करूंगा भीमसेन हंस रहे थे बोले वाह हमको ऐसी छुई मुई समझ रखा है हमारे रक्त से तर्पण करेगा भीमसेन ने एक विशाल साल का पेड़ था महाराज उसको उखाड़ लिया पर्वत पर पटक कर उसके पत्ते झाड़ दिए झाड़ कर घुमा करके किरवीर के मस्तक पर मारा महाराज इतना बलवान दैत्य राक्षस कि इतने भयंकर प्रहार को शहन करता हुआ भी वह एकदम ठूठ की तरह खड़ा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं भीमसेन ने दूसरा पेड़ उठाया उसने भी पेड़ उखाड़ लिया महाराज 48 मिनट तक युद्ध चलता रहा दो दो घड़ी तक एक मुहूर्त तक युद्ध चलता रहा जंगल के बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए कितना बड़ा ताड़ का वृक्ष उखाड़ा वृक्ष को उखाड़ा कहते दस ब्याम, दस ब्याम माने होता है साढ़े तीन हाथ का एक ब्याम होता है दस ब्याम, साढ़े तीन का दस गुना कितना हुआ जो भी गणित है आप लगा लेना अब इस समय तो हम लोगों के हाथ से साढ़े तीन हाथ और उस समय द्वापर युग था जब अपने हाथ के नाप से मनुष्य आठ हाथ के होते थे उतना मरा विशाल शरीर था इतने बड़े पेड़ को भीमसेन ने उखाड़ लिया और से दे मारा फिर शिलाओं से युद्ध आरंभ हुआ भयंकर युद्ध चलता रहा अंतिम में भीमसेन ने इसको पकड़कर रगड़ना आरंभ किया धरती सह से रगड़ा खूब रगड़ा रगड़ते रगड़ते छोड़ दिया अब तो महाराज इतनी रगड़ खा गया कि पस्त पड़ गया इसने भीमसेन को पकड़ के रगड़ना चाहा भीम से बोले ठीक है तुम भी रगड़ो हमें थोड़ी देर खुजली मिट जाएगी पीठ की वो घसीटता हुआ भीमसेन को ले गया भीमसेन ने देखा ये ज्यादा थका हुआ है उलट कर भीमसेन उसके ऊपर चढ़ गए और चढ़कर के अपने दाहिने घुटने से इसके गले को जोर से दबाया और दबाकर ऐसा मरोड़ा ऐसा मरोड़ा मरीजोर से चिल्लाया रक्त की धार इसके मुंह से निकल गई आंख निकल गई जीभ बाहर निकल गई और महाराज ये राम राम हो गया पधार गया पीड़या मांस पाणिभ्याम तत्कृकोधरा गला दवाया घोट दिया और जोर से चिल्लाते हुए भीमसेन ने कहा हिडिम्ब बको पाप न तमश्रु प्रमार जनम करिष्याम गापि यमस्दनम प्रतिजा यमलोक जा, जा। न तू हिडिंबास के आंसू पूछ सकता है न बकासुर के आंसू पहुंच सकता है मैं तुझे यमलोक भेज देता हूँ पूछ लेना उनका क्या हाल हुआ इस तरह से आकाश से देवताओं ने भीमसेन के ऊपर पुष्पों की वर्षा की है बोलो भीमसेन जी महाराज की जय आज काम्यक वन में उस किरमीर नाम के राक्षस के कारण ब्रिज में भी उपद्रव था क्यों ठाकुर जी तो द्वारिका चले गए तो एक आद बचे कुछ राक्षस तो रही गए आज उसका वध करके यह ब्रिज का वन क्षेत्र भी भीमसेन ने इसको ठीक कर दिया इस घटना को बिदुर जी ने बढ़िया से सुनाया खूब भिक धर के सुनाया और ऐसा सुनाया महाराज कि श्रोतवा ध्यान परो राजा निश्कार्थवत् लंबी लंबी सास धृतराष्ट्र देने लग गया बोले हे भगवान अब क्या होगा अब भगवान श्री कृष्ण श्री कह दृष्टकेतु के के के सभी राजकुमार ये सब की, ये सब भगवान श्री कृष्ण के साथ कामवन में पांडवों से मिलने पधारे हैं अब ध्यान से सुनो जो लोग कहते भगवान ब्रुज में फिर लौट के नहीं आए एक तो यही प्रमाण हो गया काम बन ब्रज है कि नहीं तो ब्रज की सीमा में ठाकुर जी आये कि नहीं आए भगवान आए और आकर के भगवान ने दर्शन दिया अब तो पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ और पांडवों ने भगवान को भगवान का आदर किया भगवान ने युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और यही सब जगह लिखा है उसका कारण यह है कि यहाँ भगवान नरलीला कर रहे हैं अर्जुन को गले से लगाया नकुल सहदेव ने भगवान को प्रणाम किया द्रौपदी ने भगवान को वंदन किया भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया और सबका यथा योग्य सत्कार किया आज पांडवों को बनवासी वेश में देख कर के द्रौपदी को रुदन करते हुए देखकर भगवान भावाविष्ट हो गए और महाराज जी बड़े अद्भुत भावावेश का वर्णन है महाभारत में वासुदेव उवाच दुर्योधनस्य कर्णस्य कर्ण से शकुने च दुरात्म दुस्सासन भूमि पाथ्य दिशोणित आज मैं घोषणा करता हूं पापी दुर्योधन कर्ण शकुनी और दुस्शासन इन चारों दुष्टों के रक्त की प्यासी यह धरती है इनका रक्त अवश्य पिएगी मैं युद्ध में इनको इनके अनुवर्तियों को को राजाओं को सबको समाप्त कर दूंगा महाराज जी यहाँ तक वर्णन है कि आज भगवान इतने इतने रुष्ट हो गए कि भगवान ने कहा तत सर्वे भी सिंचामो धर्म राजम युधरम निकरण बद्यो ये धर्म सनातन भगवान ने कहा सनातन धर्म यही है मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता आज ही इन संपूर्ण विरोधियों को समाप्त करके और आज ही मैं युधिष्ठिर को राजा के पद पर विराजमान कर दूंगा मैं अपने भक्तों की पीड़ा सही नहीं कर सकता भगवान भयंकर भावावेश में हैं, लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं अर्जुन साक्षात नर के अवतार हैं और तो समझ गए की आज भगवान प्रलय कर देंगे भगवान को भयंकर क्रोध है उस समय अर्जुन ने लंबी स्तुति की है ये महाभारत में अर्जुन की स्तुति बड़ी प्यारी स्तुति है अर्जुन उवाचो दस वर्ष सहस्राणी यत्र ग्रहो मुनि गचर पुरा कृष्ण पर्वते गंधमादने श्री कृष्ण मैं जानता हूँ गंधमादन पर्वत जिसको बद्री नारायण कहते हैं यहाँ आपने नारायण ऋषि के रूप में निवास करते हुए वायु का आहार करते हुए आकाश की ओर दृष्टि जमा करके दस हजार वर्ष की तपस्या की है हे भगवान ग्यारह हजार वर्षो तक आपने पुष्कर तीर्थ में तब किया है और बद्रिकाश्रम में आपने सौ वर्षों तक एक पैर से खड़े होकर वायु का आहार करते हुए तब किया है आपने सरस्वती नदी के तट पर भी तब किया है हे भगवान तप से आप में श्रेष्ठ कोई नहीं तेज से आप में कोई श्रेष्ठ नहीं प्रभाव और स्वभाव की दृष्टि से भी आपसे बढ़कर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है आपने बहुमासुर का बध करके और अदिति माता के कुंडल भी वापस किए हैं हे भगवान आपने गोवर्धन पर्वत को धारण करके इंद्र के मान का मर्दन किया है पापी कंस को भी आपने समाप्त किया है भगवान आप ही नारायण हैं, ब्रह्मा सूर्य चंद्र धर्म यम अनल वायु कुबेर आज चराचर गुरु सब कुछ आप ही हैं, आपसे भिन्न कुछ नहीं है हे भगवान आप ही बामन रूप से अवतार ग्रहण करके और बलि बलि का को बांधते हैं और इंद्र को आ, इंद्र लोक प्रदान करके उपेंद्र नाम को स्वीकार करते हैं हे भगवान आप ही सूर्य रूप से रस पर विराजमान हो करके सबको प्रकाश देते हैं, सबका पोषण करते हैं हे भगवान आप द्वारिया गोपाल हैं और आप ही ताल केतु हैं हे भगवान आप में न तो क्रोध है न आप में मातरी है न ही आप में झूठ है हे भगवान फिर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे है भगवान संपूर्ण लोगों को अभय दे दीजिए क्योंकि आपके क्रोध करने से सारा ब्रह्मांड भयभीत है हे भगवान ब्रह्मा जी आपके नाभि कमल से प्रकट हुए इसलिए ब्रह्मा जी भी आपके पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के भ्रू से ऐसी शंकर जी प्रकट हुए इसलिए शंकर जी भी आपके ही हैं हे भगवान ब्रह्मा शिव दोनों आपके शरीर ऐसी उत्पन्न है इसलिए आप सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मा और शिव के भी आप पूज्य हैं। यहाँ एक बड़ा सुंदर श्लोक है अर्जुन कह रहे हैं कहते कि हे भगवान आप खिलाड़ी हैं और मनुष्य पशु पक्षी देवता सब आपके हाथ के, आप के खिलौने हैं आप जैसे खेलना चाहते हैं वैसे ही आप खेलते रहते हैं इसलिए हे भगवान आप जैसी आज्ञा करेंगे हम वैसा करेंगे लेकिन अभी इस सृष्टि को समाप्त करने का संकल्प आप न करें भगवान स्तुति सुनकर कुछ शांत हुए और अब जो भगवान ने कहा है वो बात लिखने योग्य है ये अर्जुन और पांडवों से नहीं कही भगवान ने पांडव अर्जुन पांडव आदि तो उपलक्षण मात्र हैं वस्तुतः भगवान पांडवों के ब्याज से अपने सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं यहाँ कान खोल कर सुन लो सब लोग जो मेरे भक्तों से प्रेम करता है वह मुझसे ही प्रेम करता है और जो मेरे भक्तों से ड्रेस करता है वह मुझसे ही ड्रेस करता है भगवान कह रहे हैं ममईवत्व तवैबाह हम मदिया ये मदिया तवैते स्वाम द्वेषी समाम द्वेषी यम अनु समु बहुत सुंदर श्लोक है भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ पांडव मेरे हैं और मैं पांडवों का हूँ जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं इसलिए जो तुमसे द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है और जो तुमसे प्रेम करता है वह मुझसे ही प्रेम करता है यह है भगवान का अपने भक्तों के प्रति एकात्म भाव इसलिए भक्तों से प्रेम करना भगवान से प्रेम करना है और भक्तों से द्वेष करना भगवान से द्वेष करना है किसी भी व्यवस्था में भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिए और भगवान ने यह भी कहा कि तुम हमारी स्तुति कर रहे हो कि आप नारायण हो अरे मैं नारायण हूँ कहाँ मना करता हूँ पर मैं नारायण हूँ तो तुम भी नर ऋषि हो इसलिए तुम भी हमसे भिन्न नहीं हो भगवान ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की है अब द्रौपदी की बारी आई द्रौपदी ने भगवान की स्तुति की और देखो जो ज्यादा प्रेमी होता है वो कठोर भी बोल देता है हैीति मुख वचन कठोरा कई बार ऐसा होता है हृदय में प्रेम होता है पर वाणी कठोर होती है यहाँ द्रौपदी ने प्रणय कोप की भाषा में भगवान से बातचीत की प्रेम भरा क्रोध है द्रौपदी का पहले तो द्रौपदी ने स्तुति की है द्रौपदी ने कहा कि हे भगवान आप ही मधुसूदन हैं आप ही विष्णु हैं आप ही यज्ञ हैं आप ही यजमान हैं आप ही ऐसा ही जमदग्नि नंदन परशुराम जी का कथन है कश्यप जी का कथन है कि क्षमा और सत्य आपका ही स्वरूप है सत्य से आप प्रकट हुए हैं, सत्य आपसे प्रकट हुआ है आप यज्ञ रूप और यज्ञेश्वर हैं, है भगवान जैसे छोटे छोटे बालक खेलें और कोई बड़ा उनके खेल को देख कर के प्रसन्न हो ऐसे ही ब्रह्मा शिव आदि देवता बालकों की तरह क्रीड़ा करते हैं और आप उनकी क्रीडा को देखकर राजी होते हैं प्रसन्न होते हैं ये श्लोक है ब्रह्मा शंकर चक्राध्य देव वृंदई पुनः पुनः की तुम नरवराग्र बालक क्रीडन कई व इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी ने कहा है जग पे खने तुम देख निहारे शंभु न चावन वारे से जान मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं और अब थोड़े प्रणय रोष की मुद्रा में ध्रूप ने कहा कि हे श्री कृष्ण कथन नु भार् पार्थ तब कृष्ण सखी विभो दृष्ट्युम से भगने शष्येत मादृशी हे श्रीकृष्ण बताओ पांडवों की धर्मपत्नी आपकी प्राण प्यारी सखी दृष्टद्युम्ने की बहन पतिव्रता द्रौपदी के केस पकड़कर सभा में घसीटा गया क्या यह उचित था मैं रजस्वला थी मेरे कपड़ों पर रक्त के दाग लगे हुए थे लज्जा और भय के मारे में कांप रही थी उस समय भी बाल पकडकर बार बार मुझे सभा में घसीटा गया और ये पापी दुष्ट अश्वत्थामा अच्छा दुर्योधन कर्ण आदि हमारी हंसी उड़ा रहे थे मैं पांडवों की धर्मपत्नी पत्नी हूँ और पांच पांच वीर पुत्रों की जन्मदात्री माता हूँ पांच सालों की बहन हूँ और मुझे दासी दासी कह करके वहाँ तिरस्कार किया गया मेरा उपभोग करने की कुशिष्टा की गई आज मैं ग्रे पांडवा सेव वेष्ठान महावलान कृषिमान प्रेक्षण थे धर्म यशस्वनी देखो अब तक पांडवों को दुर्वचन नहीं कहा द्रौपदी ने लेकिन आज भगवान के सामने कह रही क्यों भगवान से प्रेम ज्यादा है जिसके प्रति ज्यादा प्रेम होता है उसके सामने फिर बात कुछ रह नहीं पाती सब हृदय की बात बाहर निकल के आ जाती है आज द्रौपदी कह रही है मैं पांडव अपनी धर्म पत्नी की प्रतिष्ठा को भी बचा नहीं सके इस विषय में मैं पांडवों की की भी निंदा करती हूँ जिन्होंने अपनी पत्नी को सताई हुई देख करके भी कुछ नहीं कहा भीमसेन के बल को धिककार है धिक्वलम भीम सेन भीम से हो गांडिवम अर्जुन के गांडिव को धिककार है और जो हे जनार्दन हे कृष्ण ये सब देखकर कर सहन करते रहे इन्होंने उन पापियों को दंड नहीं दिया हे भगवान सनातन धर्म यही है निर्वल पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करता है पर बलवान पांच पांच इन महानुभावों ने हमारी रक्षा नहीं की हे भगवान पत्नी की रक्षा करने से संतान सुरक्षित होती है और संतान की सुरक्षा करने से आत्मा की सुरक्षा होती है क्योंकि पति ही पत्नी के गर्व से पुत्र के रूप में जन्म लेता है हे भगवन ये पांडव अपनी शरण में आए हुए किसी का त्याग नहीं करते पर मैं तो इनकी ही शरण में आई थी इन्होंने हमारी रक्षा नहीं की हे भगवन जैसे आपके पुत्र आ, प्रद्युम्न पराक्रमी है महापराक्रमी है ऐसे ही मेरे पांच पुत्र महापराक्रमी हैं युष्ठिर से प्रतिबिंब भीमसेन से सुख अर्जुन से सुपूर्ति नकुल से शानिक और सहदेव से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ है ये सब दुष्ट जिम्न के समान पराक्रमी हैं और इन इनके पुत, ऐसे पुत्रों के होते हुए मेरा यह अपमान किया गया भीमसेन के बल को अधिककार है जो अब तक दुर्योधन जीवित है ऐसा कह कर के वह रोने लगी और रोते रोते इतना अधिक प्रेम का ज्वार आया कि द्रौपदी ने यहाँ तक कह दिया हाय हाय मैं तो अपने पुत्रों के मारी गई, अब मेरे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है और भगवान अब तो आप बुरा मानो चाहे भला पतय सन्ती न पुत्रा न चान भ्रातरो न च पिता नईव मधुसूदन ये ये एह प्रेमाधिक की इसको प्रेम वैचित्री कहते हैं ज्यादा प्रेम है ना ठाकुर जी से ज्यादा ही अनुराग है द्रौपदी का इसलिए द्रौपदी कहती हैं कहती हैं कि मेरे लिए अब न पति है न पुत्र हैं, ना पिता माता हैं, ना भाई भाई बंधु बांधव हैं, कोई हमारे लिए नहीं थे आप थे अकेले सो आप भी वहाँ बैठे रहे दुष्टों को दंड देने नहीं आए इसलिए हमारी आपसे भी कुट्टी है आप भी कुछ नहीं है हमारे लिए भगवान हम दुख के कारण ऐसा कह रही है आप को चार कारणों से मेरी रक्षा करनी चाहिए थी भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं आज द्रौपदी की बात सुन करके द्रौपदी कहती है चतुर्भि कारण कृष्णत्वया रक्षा नि संबंधात गौरवात् न केव ठेके सब चार कारणों से रक्षा करनी चाहिए एक तो आप हमारे संबंधी हैं संबंधी कहते हैं अरे संबंधी क्यों नहीं सुभद्रा जी का बहन सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ कि नहीं हुआ तो रिश्तेदारी हुई कि नहीं हुई आप हमारे संबंधी हैं और अग्नि कुंड से उत्पन्न होने के कारण मैं गरिमा मई हूं गौरवशालिनी हूं तीसरे आपकी सखी हूं द्रौपदी ने बार बार अपने को सखी कहा मैं आपकी सखी सहचरी हूं और हे भगवान और चौथे आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं आप कोई कमजोर नहीं है इन चार कारणों से आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए यह सुनकर भगवान भी व्याकुल हो गए भगवान ने अपने पीताम्बर से द्रौपदी के आंसू पोंछे और कहा द्रौपदी अब अधिक रुदन मत करो मुझे सहन नहीं होता है अब रोना बंद कर दो बस एक बात सुन दो बासुदेव उचो रोदिष्य स्त्रियो एवं यशाम क्रुद्धा सि भामिनी बी वत्सु सर अब तुम रोना बंद कर दो जिन दुष्टों ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है उनकी स्त्रियाँ अब केस खोल करके रोएंगी तुम रोना बंद कर दो तुम जिन पर क्रुद्ध हो अब उनका जीवन सुरक्षित नहीं है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आज तक मैंने असत्य भाषण नहीं किया आज तक मेरी वाणी असत्य नहीं हुई है सत्यंते प्रति जाने जाना मी राजम राजी भविष्य ये तपस्वनी के बेस में अधिक समय तक नहीं रहोगी तुम राज रानी बनोगी धर्म धर्म चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर की धर्म पत्नी बनोगी तुम उनके बामांग में विराजमान हो करके राज महेशी के रूप में राज राजेश्वरी के रूप में तुम्हारा अभिषेक होगा हमारी बात मिथ्या नहीं हो सकती है और उस समय भगवान को उलहना देकर के द्रौपदी ने अपनी भौहों को टेढ़ी करके अर्जुन की ओर देखा अर्जुन की ओर इसलिए देखा कि तुम बड़ी जींग घाक हाँ से तुम भी तो इनके मित्र हो तुम्हें इन्हें उलहाना और तुमको भी उलाना अर्जुन से कुछ कहा नहीं लेकिन अपनी भ्रकुटी से और अपनी तिरछी चितवन से अर्जुन को उन्होंने मानो प्रणय कोप की मुद्रा से देखा अर्जुन ने कहा, कहा मा रोदी ही शुभ यदा हम तथा तद देवी नान्य था ही सुबताम्राक्षी तुम रुदन मत करो भगवान श्रीकृष्ण ने जो कहा है वह सत्य होकर के रहेगा इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है भगवान दुष्ट जुम्न भी उठकर खड़े हो गए उन्होंने कहा बहन द्रोण को मैं मार डालूंगा शिखंडी का बध शिखंडी भीष्म का वध करेंगे भीमसेन दुर्योधन को समाप्त कर देंगे अर्जुन कर्ण को मार देंगे और कृष्ण बलराम का आश्रय लेकर हम साफ शत्रुओं को जीत लेंगे और अब तुम चिंता मत करो सब सबको समझाया है भगवान ने कहा मेरी प्राण सखी कृष्णा सुनो तो सही रोई चली जा रही हो हमारी बात नहीं सुन रही हो अरे मेरे ऊपर भी उस समय विपत्ति थी भक्तों पर विपत्ति थी तो हम कोई विपत्ति से मुक्त थोड़ी थे उस समय महाराज उभ शौभ विमान का अधिपति जिसका नाम है साल्व उस साल्व ने द्वारिका पर चढ़ाई कर दी थी अब द्वारिका में भयंकर युद्ध चल रहा था मैं कैसे उस स्थिति में आता माने वस्त्रावतार के रूप में तो आया लेकिन साक्षात इसलिए नहीं आ पाया भगवान ने जुआ की बड़ी निंदा की कई श्लोकों में भगवान ने कहा कि जुआ खेलने से बड़ा पाप और कोई दूसरा नहीं है इसलिए सज्जन पुरुष को कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए भगवान ने कहा कि चार प्रकार के दोष नरक ले जाने वाले हैं ध्यान से सुने और हो सके तो उन्हें अंकित करें चार प्रकार के दोष नरक में ले जाने वाले हैं स्त्रियो क्षा मृगया पान में दुखम च तो स्वयं प्रोक्तम यही नरो घृष्यते स्त्रियों के प्रति आसक्ति जुआ खेलना शिकार खेलना मांस भक्षण करना जीवों की हिंसा करना और मद्यपान करना ये चार प्रकार के दोष स्त्रीहीन बना देने वाले हैं वर्तमान जीवन में स्त्रीहीन कर देने वाले हैं, मरने के बाद नरक ले जाने वाले हैं, ये सब नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए जुआ में ये सभी दोस्त घूम फिर करके आ जाते हैं इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए यदि मैं आ गया होता तो मैं जुआ खेलने नहीं देता और मान लो खेला भी गया था तो मैं वही सबको समाप्त कर देता लेकिन अब मैं नहीं आया कोई बात नहीं इनकी उम्र अभी बाकी है लेकिन अब समय पूर्ण होने पर अब इनका जीवन शेष नहीं रहेगा ऐसा कहकर के कई अध्यायों में कैसे उस शाल्व के साथ युद्ध हुआ और कैसे साल्व का भगवान ने वध किया प्रद्युम्न और साल्व का घोर युद्ध हुआ भगवान ने भी युद्ध किया और अंत में प्रद्युम्न के द्वारा साल्व की पराजय हुई श्री कृष्ण और साल्व युद्ध हुआ और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से साल्व का सिर छेद करके साल्व का बध कर दिया बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अब पांडव बोले कि हम द्वैत वन में जाना चाहते हैं वहां से पांडव चल करके द्वैत वन में आए पांडव द्वैत वन में पधारे हैं सबको बड़ी प्रसन्नता है ब्राह्मणों ने उन्हें घेर रखा है इसी बीच में महर्षि मारकंडे वहां पधारे ब्राह्मण मंडली के साथ पांडवों ने उठकर के महर्षि मारकंडे का आदर किया दीर्घ जीवी महर्षि मारकंडे उनके चरणों में सादर प्रणाम किया है श्री मारकंडे जी के चरणों का प्रक्षालन किया है अर्घ पाद्य आदि उन्हें निवेदित किया है मारकंडे जी बड़े प्रसन्न है और मारकंडे जी ने कहा ने एक प्रश्न किया मारकंडी जी से बोले महाराज मेरे प्रति विशेष सौहार्द होने के कारण ये ब्राह्मण संकुचित भी हैं, उदास भी हैं और दुखी भी हैं। इनके दुखी होने से मैं भी दुखी हूँ उदास हूं अब मेरे भाई भी उदास और दुखी हैं और मेरी धर्म पत्नी द्रौपदी भी दुखी और उदास है लेकिन आप बैठ के बढ़िया से मुस्कुरा रहे हो मंद मंद तो महाराज इतने लोग दुखी हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं बढ़िया बात पूछी कि नहीं पूछी अब कहीं शोक सभा हो और तो आप बैठ करके वहां ऐसे करने लग जाए तो लोग कहेंगे कैसा पागल आदमी आ गया यहीं बैठ के मुस्कुरा रहा सुख सभा में अरे कुछ नहीं आंसू ना नहाए तो कम से कम मुंह तो ऐसा बना लो कि बहुत दुख हो रहा भीतर से सब लोग दुखी हो रहे हैं और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हो बैठ करके आपकी मुस्कुराहट का क्या कारण है कोई विशेष बात है आप इतने प्रसन्न हो रहे हो मारकंडे जी हंसने लगे बोले हे युधिष्ठ यह मेरी सहजावस्था है मैं कभी दुखी होता ही नहीं मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ यही मेरी सहजावस्था है क्योंकि आसक्ति ही दुख का कारण है और मैं असंग होकर अनासक्त होकर इस धरती पर विचरण करता हूँ हर क्षण भगवान का स्मरण करता हूँ तो हम कायो को रोमे गावे हम कायो को उदास हमारी उदासी नहीं होती है मार कंडे नातृस्यामी न चमयामी प्रहर्ष जो मजते न दर्प तवा पदम तव्य समीक्ष रात्य्रतम दासरथिंस्रा श्री रामचंद्र भगवान की बोले न हम तुम्हारी विपत्ति को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं न मुस्कुरा रहे हैं ना हमें अपनी प्रसन्नता का अहंकार है हमें तो तुम लोगों का दर्शन करके भगवान श्री राम की बनवास लीला का स्मरण हो गया भगवान श्री राम के मंगल में चरित्र का स्मरण आने से मेरा चित्त प्रसन्न हो गया है मेरा रोम रोम आनंद से खिल गया है ये है महात्मा महात्मा अपनी नजर से ही संसार को देखते हैं, संसार की प्रत्येक घटना को देखते हैं हमने सुना है हमारे वृंदावन के महान प्रेमी अनुरागी सिद्ध संत पूज्य बाबा श्री बालकृष्णदास जी महाराज बेण बनोदीवाले महाराज जी इधर बड़वानी तरफ कहीं किसी देहात में थे माताओं को कुएं से पानी खींचते भरकर जाते हुए देखकर वे प्रेम विफ्वल हो गए अब देखो सामान्य घटना है गांव के बाहर कोई कुआ है इसे पानी खींच रही हैं भर रही हैं घड़ा लेकर जा रही हैं सामान्य घटना है इसमें कौन सी विशेषता तमाम जगह ये दृश्य दिखाई पड़ता है लेकिन उस दृश्य को देखकर उन्हें स्मृति आ गई की ये ब्रज है ये गोपी हैं ये पनघट है और आज ठाणरी बिहारी यमुना तट पे मत जयरी अकेली कोई पे आज ठाणोरी बिहारी अमुना इस लीला का स्मरण हो गया असलिए वो भाव विवल हो गए एक घर में गए एक, एक गृह स्वामी गाय की धार काट रही उन्हें लीला की स्मृति गोपी गैया धो रही है प्रेम विवल हो गए तो संसार की घटनाएं संसार की घटनाओं के जैसी हैं लेकिन चित्त निरंतर श्री कृष्ण लीला के रंग में रंगा हुआ है इसलिए संसार के सामान्य दृश्य भी भगवान की लीला के रूप में दिखाई पड़ते हैं मारकंडी जी का हृदय भगवान के प्रेम में भेजा हुआ है इसलिए पांडवों के बनवासी वेश को देखकर बोले मुझे राम जी का स्मरण हो आया इसलिए आज मेरी यह बात है सचा पी सह लक्ष्मण बने निवासम पितुरे वशासना धनवी चरण पार्थ मय गिरे पुरा ऋष्य मुह कस्से आज हम आप लोगों का दर्शन कर रहे हैं ऐसे ऋषमुख पर्वत पर श्री राम और लक्ष्मण को भी जटाजूट धारण करके वल वस्त्र धारण करके कृष्ण मृत धारण करके हमने जाते हुए अपने इन्हीं नेत्रों से देखा है राम जी की उस झाँकी की हमें याद आ गयी इसलिए हमारा हृदय प्रसन्नता ऐसी भर गया यद्यपि भगवान श्री राम सर्वथा निष्पाप थे लेकिन इंद्र आदि भी उनके सेवक थे यमराज वे यमराज के भी नियंता थे लेकिन अपने पिता की आज्ञा को ही धर्म मानकर उन्होंने वन में निवास किया इसलिए हे राजन तुम्हें अपने मन में दुख नहीं करना चाहिए तुमने जो प्रतिज्ञा की है कि हम 12 वर्ष का वनवास एक वर्ष का अज्ञातवाद स्वीकार करेंगे सत्य में ही धर्म और सब कुछ वेद और परमात्मा प्रतिष्ठित है इसलिए दृढ़ता पूर्वक सत्य का पालन करते हुए तुम्हें बारह वर्ष का वनवास एक वर्ष के अज्ञातवास को तो भोगना चाहिए और फिर तुम्हें संपूर्ण समृद्ध कौरव राज्य लक्ष्मी तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएगी महाराज इस प्रकार से उनको समझा करके युधिष्ठ ने कहा महाराज जी और बुराओ विराजो कुछ कथा सुनाओ मारकंडे जी बोले अभी हम थोड़ा उत्तराखंड जा रहे हैं वहां से लौट के आएंगे फिर कभी समय आएगा तो कथा तो हम सुनाएंगे लेकिन अभी हमें बद्रिकाश्रम जाना है विदा लेकर के मार्कंडेय महर्षि चले गए हैं और इधर दैत वन में जब पांडव निवास कर रहे थे उसमें सारा वन ब्राह्मणों से भर गया कैसे भाग्यशाली है युदिष्ठिर जहाँ बैठते हजारों ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं अपनी अपनी अग्निशाला बना करके बैठे हैं, जहाँ वे विराजते हैं लगता यहीं ब्रह्मलोक लोक प्रकट हो गया है यहीं ऋषियों का लोक प्रकट हो गया है ऐसे भाग्यशाली हैं धर्मराज युधिष्ठिर, कहते हैं ऋजुषाम रिज रिज ऋचाम साम नाम चौ गना आशीद उच्चार्य माणा नाम निष्वनो हृदय युधिष्ठिर विराजमान होते हैं यदुर्वेद ऋग्वेद सामवेद, वेद का उच्चारण वहाँ होता रहता है और गद्य भाग गद्य भाग जिसको कहते हैं ब्राह्मण भाग ब्राह्मण भागों का भी पारायण होता रहता दसों दिशाएं उसे प्रतिध्वनित होती रहती और कुंती पुत्रों की धनुष की तंकार का स्वर भी बीच बीच में गूंजता रहता स्वाहाकार स्वधाकार और वसटकार सुनाई पड़ता सब लोग त्रिकाल संध्या कर रहे है कोई वेदों का पाठ कर रहे है कोई कठोर तपस्या में प्रवृत्त है महाराज ये देख करके बक दालभ के पुत्र बक नामक महर्षि पधारे और उन्होंने युधिष्ठिर का दर्शन किया और कहा अरे आज तो इस धरती पर ब्रह्मलोक पुत्र के आ गया है युधिष्ठिर तुम निश्चित भाग्यशाली हो इतने ब्राह्मणों की कृपा तुम्हारे ऊपर है सबोर वेदियों पर अग्नि प्रज्जवलित हो रही है कैसी सुन्दर होम वेला का दृश्य है हम लोग तो कल्पना ही कर सकते कैसे कैसा दिव्य वातावरण होगा हे युधिष्ठिर भार्गव आंगिर वासिष्ठ काश्यप आगस्त आदि वंशों के श्रेष्ठ गोत्र के ब्राह्मण यहाँ आकर के यज्ञ यागादिक कर रहे हैं हे युदि पांडवों मैं तुमसे एक बहुत सुंदर बात कहने आये म लोग ध्यान पूर्वक सुनो बहुत सुंदर उपदेश दिया है ब्रह्म क्षत्रेण संसृष्टम क्षत्रम च ब्रह्मणा सह उदीर्णे दह्य त्रुन वना वा अग्नि तो। ब्राह्मण क्षत्रिय से ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से दोनों मिल जाएं ब्राह्मण क्षत्रिय से मिल जाए क्षत्रिय ब्राह्मणों से मिल जाएं, तो दोनों की शक्ति ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति दोनों मिलकर जब पूंजीभूत होते हैं तो बड़े से बड़े ज, बड़े से बड़े शत्रु समूह को जलाकर कर भस्म कर देते हैं, जैसे अग्नि और वायु दोनों एक साथ मिल जाएं, तो बड़े से बड़े जंगल को जला सकते हैं ब्राह्मण अग्नि रूप है तो उस आग को भड़काने वाला क्षत्रिय वायु रूप है इसलिए अग्नि और वायु को मिलकर के जैसे जंगल को जलाना चाहिए ऐसे ही ब्राह्मणों की कृपा से तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे देखो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है जिसे ब्राह्मणों का सहयोग प्राप्त नहीं है उस क्षत्रि के पास दीर्घ काल तक स्त्री समृद्धि नहीं रह सकती है जो ब्राह्मणों का भक्त है उसी क्षत्रि का पृथ्वी वरण करती है इस प्रकार से ब्राह्मण की महिमा का वर्णन किया है कहते जैसे महावत के बिना हाथी का कोई बल नहीं रह जाता युद्ध में वो कर्तव्य नहीं दिखा सकता ऐसे ब्राह्मण की कृपा के बिना क्षत्रिय भी अपने बल का प्रदर्शन नहीं कर सकता इसलिए तुम निरंतर ब्राह्मणों की उपासना करो ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर के जगत को और धर्म ऐसी युक्त करते हैं ऐसा कहकर के प्रशंसा की है और कहा कि देखो इन बारह वर्षों में तुम्हें सत्संग प्राप्त होगा ऋषियों की कृपा प्राप्त होगी भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा और एक वर्ष का अज्ञातवास भी तुम ठीक से पूर्ण कर लोगे फिर तुम शत्रुओं को युद्ध में परास्त करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त करोगे अब तो सब ब्राह्मणों ने सत्कार किया और महाराज जी ऋषियों की एक बड़ी लंबी सूची है इतने ऋषि युधिष्ठ का सत्कार करते हैं कौन कौन व्यास जी नारद जी परशुराम जी पृथुश्रवा इंद्र जुग्न बालू कृतचेता शास्त्रपात कर्ण मुंज लवणा सुकाश्यपहारी सुप हारीण आग्निवेदन कृतवाक सुबाकृद विभाव सुता दिशा मित्र वाहन ये सब ब्रह्मर्षि राजर्षि ये सब युधिष्ठिर का उसी प्रकार आदर करते हैं सब घेर करके उनको रहते हैं जैसे स्वर्ग में देवता देवराज इंद्र का आदर करते हैं बोलो भक्तवत् भगवान की जय अब महाराज जी द्रौपदी ने युधिष्ठिर को थोड़ा भड़काया है और क्रोध को भड़का करके कहा है कि महाराज आप अपने भाइयों के सहित कष्ट भोग रहे हैं आपको पुरुषार्थ का सहारा लेना चाहिए देखो मैं सदेश साड़ी पहनती थी अब बलकल पहने हुई हूँ भीमसेन की क्या दशा है अर्जुन की क्या दशा है नकुल सहदेव की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है निश्चित ही आपके हृदय में क्रोध है ही नहीं पता नहीं आपका निर्माण भगवान ने कैसे किया है नूनम चव नई ना मनुर्भर सप्तम यते भ्रातृश्चमा दृष्टवा न व्यथते मन आपके हृदय में क्रोध नहीं है मेरी हदशा देखकर अपने भाइयों की हृदश देखकर भी आपको क्रोध नहीं आता महाराज हमारी समझ में नहीं आता क्षत्रिय और क्रोध रहित हो ये तो उसी प्रकार से है जैसे सूर्य और प्रकाश रहित हो तो महाराज आप श्रेष्ठ क्षत्रिय होते हुए भी आप क्रोध से सुने दिखाई पड़ रहे हैं क्षत्रिय में क्रोध नहीं है आश्चर्य की बात है समय आने पर जो क्षत्रिय अपने बल और तेज को शत्रुओं के सामने प्रदर्शित नहीं करता उसका पराभव हो जाता है द्रौपदी ने प्रहलाद और बली का संवाद का वर्णन किया है और तेज और क्षमा के अवसर का वर्णन किया है कहते एक समय की बात है दैत्यराज राज प्रहलाद उनके चरणों में बलि पहुंचे बली पोता है और प्रहलाद जी बाबा हैं। अपने पितामह बलि से पूछा बलि ने प्रहलाद जी से पूछा हे भगवान क्षमा और तेज में क्षमा श्रेष्ठ है अथवा तेज आप कृपा करके बताइए तो उसमें समय प्रहलाद जी ने कहा कि ना तो तेज ही श्रेष्ठ है और ना ही क्षमा ही श्रेष्ठ है क्योंकि जो सदा क्षमा ही करता है उसको भी अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं क्षमाशील मनुष्य के सामने लोग उदंड पने का व्यवहार करते हैं बार बार उसकी अवज्ञा करने लग जाते हैं उसके भ्रत उसके शत्रु उसके सेवक तब उसका तिरस्कार करने लग जाते हैं इसलिए विचार पूर्वक क्षमा भी करना चाहिए और जहां क्षमा की जरूरत हो वहां क्षमा करना चाहिए और जहां तेज को प्रदर्शित करने का भाव हो वहां तेज को भी प्रदर्शित करना चाहिए तो भगवान आप क्षमा को ही प्रदर्शित करने में लगे हैं आपके भीतर महान तेज है वो पता नहीं किस काम में आएगा उसका आप प्रयोग क्यों नहीं करते हैं मनुष्य कोमल स्वभाव के द्वारा उग्र स्वभाव के शत्रु का भी नाश कर देता है युधिष्ठिर ने क्रोध की निंदा की और कहा कि जितने शत्रु हैं परमार्थ के उन परमार्थ के सभी शत्रुओं में क्रोध से बड़ा और कोई दूसरा शत्रु नहीं सबसे भारी शत्रु क्रोध है क्रोध ही पुनर्जन्म का कारण है क्रोद्ध पापम नर कुरिया ध्यान से सुने क्रुद्धो गुरु हन्या क्रुद्ध परुषया वाचा श्रेयसोप्यवमन्यते क्रोधी मनुष्य पाप करता है क्रोध के वसीभूत होकर गुरुजनों की भी कर देता है क्रोध में भरा हुआ मनुष्य अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान कर देता है क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए विवेक नहीं होता है इसलिए क्रोध युक्त मनुष्य अपने से बड़ों का अपमान करके बड़ों की भी हत्या कर देता है। अपमान करना ही तो उनकी हत्या है बड़ों की भी हत्या कर देता है और उसे नरक जाना पड़ता है अधोगति को जाना पड़ता है इसलिए हे देवी महात्मा वे ही जिन्होंने क्रोध का त्याग कर दिया है इसलिए परमार्थ का शत्रु है क्रोध तुम चाहे जितना हमको भड़काओ हमारे भीतर क्रोध भड़कने वाला नहीं है क्योंकि हम जानते हैं क्रोध भगवत प्राप्ति का बाधक है परमार्थ का शत्रु है क्षमा भाव की बड़ी प्रशंसा की है मन्योर ही विजय कृष्णे प्रसंसनती है साधवा क्षमावतो जय नित्यम साधोरिह सताम मतिम क्षमा से बढ़कर के कोई अस्त्र नहीं है क्रोध को कोई नहीं जीत सकता पर क्षमा में ही क्रोध को जीतने की सामर्थ्य है इसलिए क्षमा को सबसे श्रेष्ठ कहा गया जो क्षमाशील होते हैं उनके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं क्षमा धर्म ध्यान से सुने बहुत सुंदर श्लोक है क्षमा धर्म क्षमा यज्ञ क्षमा वेदा क्षमा क्षमा श्रुतम येतव जा सर सर्व क्षंतु अर्ति कहते जो इस सिद्धांत को जानता है उसके भीतर क्षमा